आज की सभा के अध्यक्ष महोदय आज की सभा के आयोजक साथियों मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप यहां पर उपस्थित हैं और मुझे आपसे कुछ बात कहने का अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो संवाद करने का मौका मिल रहा है अपने देश भारत में जहां हम रहते हैं इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं अपना देश दुनिया में कई मामलों में अद्भुत है ऐसा हम सब जानते हैं अपनी संस्कृति के बारे में अपनी सभ्यता के बारे में दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने हम अभिमान से कह सकते हैं कि जो संस्कृति हमारे देश में है जो सभ्यता हमारे देश में है वैसी शायद ही दुनिया के किसी देश में मिलेगी परंपराएं अपने देश में काफी पुरानी है हजारों साल पहले की है सनातन है और ऐसे कम देश हैं दुनिया में जिसमें सनातन परंपराएं चलती आई हैं। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां पर परंपराएं ज्यादा से ज्यादा 200 सौ वर्षों तक चलती हैं उसके बाद टूट जाती हैं भारत में एक अद्भुत बात दिखाई देती है कि यहां परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं कम से कम पांच साल पहले जो थी वो आज भी यहां दिखाई देती तो कई मामलों में ये अद्भुत देश दिखाई देता है मैंने दुनिया के कुछ देश देखे हैं उनकी तुलना जब मैं भारत से करता हूं तो बहुत कुछ नया सा दिखता है जैसे उदाहरण के लिए अपना देश भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शायद प्राकृतिक संसाधन है पूरी दुनिया में हमारे बराबर अगर हम कहें तो प्राकृतिक संसाधनों में एक ही देश है हमारे बराबर देश अगर कोई है पूरी दुनिया में जो संसाधनों में बहुत रिच है रिस, रिसोर्सेज जिसके पास बहुत हैं नेचुरल रिसोर्सेज तो एक तो चीन हो सकता है दूसरा ब्राजील है हमसे आगे तो कोई भी नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहां काफी बड़ी मात्रा में अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक नया राज्य बना है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और ऐसा ही एक नया राज्य बना है उसका नाम है झारखंड ये झारखंड और छत्तीसगढ़ नाम के दो प्रदेश भारत में ऐसे हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं आप इसका अनुमान ऐसे लगाएं कि यूरोप के सत्रह देशों को एक साथ मिला दिया जाए ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी स्वीडन स्विट्जरलैंड डेनमार्क नॉर्वे बेल्जियम ये ऐसे कुछ सत्रह देश हैं पुर्तगाल स्पेन सब उसमें मिला दिए जाएं, तो उन सत्रह देशों के पास जो कुल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे भी ज्यादा सिर्फ दो प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड नेचुरल रिसोर्सेज रखते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार में एक पेपर प्रेजेंट किया गया उसमें यह कहा गया कि अगर सिर्फ झारखंड प्रदेश की जमीन के नीचे की कुछ खुदाई की जाए तो उसमें इतनी बेशकीमती चीजें निकलेंगी जिससे हम दुनिया भर की काफी चीजें खरीद सकते दुनिया भर के संसाधन खरीद सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक ही एक प्रदेश में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक और खास बात है अपने देश की अपने देश की मिट्टी बहुत अच्छी है मैं यूरोप के कुछ देशों में गया हूं मैंने वहां देखा है कि मिट्टी बहुत खराब है हार्ड है बहुत कठोर है ब्रिटेन में फ्रांस में जर्मनी में तो मिट्टी बहुत ही हार्ड है अपने यहां की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है और खेती के लिए अच्छी मिट्टी तो वही मानी जाती है जो बहुत सॉफ्ट हो बहुत कोमल हो मिट्टी अपनी बहुत अच्छी है मिट्टी के साथ साथ पानी भी अपना बहुत अच्छा है अपने देश का खेती के लिए भी और पीने के लिए भी इतना अच्छा पानी कम देशों में है दुनिया बारिश बहुत अच्छी होती है अपने देश में बारिश होती है अच्छी से मतलब जब हमें जरूरत होती है समय से होती है और शायद दुनिया में अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां पर छह तरह के मौसम हैं छह ऋतुएं हैं ज्यादातर दुनिया में एक या अधिक से अधिक दो मौसम होते हैं। यूरोप में सिर्फ दो मौसम होते हैं सर्दी और भयंकर सर्दी कोल्ड एंड हार्ड कोल्ड उसको कहते हैं या तो सर्दी होगी या भयंकर सर्दी होगी गर्मी तो होती नहीं उनके यहां और भयंकर सर्दी माने माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भयंकर सर्दी माने सड़क पर बर्फ जमी हुई छत पर बर्फ जमी हुई घर के सामने बर्फ जमी हुई यूरोप के अधिकांश परिवारों में क्या होता है दरवाजे तीन चार बनाए जाते हैं उनमें से एक दरवाजा छत पर खुलता है तो वो छत का दरवाजा तब काम आता है जब बर्फ जम जाती है चारों तरफ तो छत से निकल के जाना पड़ता है तो ज्यादातर देशों में या अफ्रीका में जाएं तो दो मौसम है गर्मी और भयंकर गर्मी यूरोप में जाएं तो सर्दी भयंकर सर्दी अमेरिका में भी उसी तरह का है साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो जरूर दो तीन मौसम मिल सकते हैं लेकिन भारत एक अकेला देश है जहां छह तरह की ऋतुएं हैं छह तरह के मौसम हैं गर्मी भी है सर्दी भी है बरसात भी है बसंत भी है इस तरह से अपने यहां मौसम भी काफी है बारिश अच्छी है पर्यावरण वन भी काफी है हालांकि काफी कुछ कट गए हैं पेड़ अपने देश में फिर भी काफी मात्रा में अपने यहां वन अभी भी बचे हुए हैं पर कैपिटा जो कैलकुलेशन होता है दुनिया में वृक्षों का उसमें अभी भी भारत दूसरे तीसरे नंबर पर आता है तो ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत का एक चित्र तो यह है कि हम प्राकृतिक संपदा से भरपूर जल हमारे पास अच्छा मिट्टी हमारे पास अच्छी जलवायु हमारी अच्छी देश में ऋतुएं बहुत अच्छी समय पर आने वाली ऋतुएं एक तरफ तो हम ये देखते हैं और दूसरी तरफ इसी भारत में एक और विशेष बात दिखाई देती है कि दुनिया की भयंकरतम गरीबी भी इसी देश में देखने को मिलती है दुनिया के बहुत अमीर लोग भी यहां देखने को मिलेंगे जैसे अजीम प्रेम जी दुनिया के तैतालीसवें नंबर के उद्योगपति हैं इस समय तो अजीम प्रेम जी का भी दर्शन होता है इस देश में और इसी देश में भूख से मरने वाले लोगों का भी दर्शन होता है तो ये भी अपने देश में है भयंकर गरीबी भी है बेकारी भी है भूखमरी भी है और इतनी भूखमरी बेकारी और गरीबी है कि लोग जो हैं कुछ भी मिल जाए उसको उबालकर खा लेने का अपना अभिक्रम करते रहते तो भारत की दो तस्वीरें हैं एक तरफ दिखता है ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ हमारे पास और दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि भयंकर गरीबी बेकारी भूखमरी मारामारी और इतनी भूखमरी और मारामारी के सरकार को अब यह स्वीकार करना पड़ता है लोकसभा में अभी हमारे देश की सरकार ने स्वीकार किया कि तकरीबन एक साल में दो लाख लोग भूख से मर जाते हैं पूरे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में उनमें सत्तर प्रतिशत कुपोषण के शिकार होते हैं जिनकी जिंदगी चलेगी नहीं चलेगी मालूम नहीं होता पैंतालीस कोटी लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको दो समय खाने को रोटी नहीं है बीस कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कोई रोजगार नहीं है बारह कोटी लोग हैं बीस कोटी में जिनको कुछ काम नहीं है आठ कोटी ऐसे हैं जिनको साल में तीन महीने काम मिलता तो ये परिस्थिति भी हमें हमारे देश की दिखाई देती है अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की सरकार ने लोकसंख्या की गणना कराई थी पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई अपने देश में जिसको हम सेंसस कहते हैं और हर, वर्ष, हर दस वर्षो में हमारे देश में सेंसस होता है तो अभी अभी पूरा हुआ है हमारा सेंसस सन का फरवरी मार्च के महीने में तो उस सेंसस की रिपोर्ट में दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं पहली बात सेंसस में यह कि भारत की आबादी लोकसंख्या एक सौ कोटि की है उसी में ये बात भी है सेंसस में कि 45 कोटी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जिनको खाने के लिए दो समय रोटी नहीं है उसी सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार 12 कोटी लोग संपूर्ण बेरोजगार हैं। 8 कोटी लोगों को साल में तीन महीने काम मिलता है नौ महीने वो बेकार रहते हैं तो लगभग बेकारों की संख्या 20 कोटी है उसी सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में 50 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी नहीं है 2 लाख 75 हजार गांवों में पीने का पानी नहीं है अड़तालीस प्रतिशत जो गांव है वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रकाश की व्यवस्था नहीं है फिर लगभग इक्यावन टका गांव ऐसे हैं जहां पर चलने के लिए रोड्स नहीं है अपने देश में और उन इक्यावन टका गांवों के बारे में सरकार खुद मानती है कि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो वो वहीं दम तोड़ सकता है गांव में उसको शहर तक लाकर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है ऐसे करीब पौने तीन लाख गांव है पूरे देश में लगभग हमारे देश में 50 से 55 प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं बेसिक एजुकेशन नहीं तो एक तरफ हम देखते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन संसाधन हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन जलवायु हमारे देश में दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी हमारे पास और ये कहना भी मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हमारे पास बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं हमारे देश में शहरों के कुछ वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश लोग बहुत मेहनती हैं एक दिन में आठ दस घंटे सामान्य काम करना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है तो मेहनती लोग हैं संसाधन बहुत हैं, पानी की व्यवस्था बहुत है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ रॉ मटीरियल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गरीबी है भूखमरी है बेकारी है मारामारी मेरे मन में ये प्रश्न काफी दिनों से चलता है कि ऐसा क्यों है अपने देश में ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन एक साथ मुझे मेरे देश में दिखाई देते जबकि यूरोप के देशों में हम जाते हैं तो वहां ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता वहां तो हैरानी होती है देखकर कि यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिनके पास कहीं कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है और अरबों अरबों डॉलर उनके पास संपत्ति है आप उदाहरण के लिए एक देश को लीजिए उसका नाम है जापान जापान में एक भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको वो कह सकें कि ये ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास है जापान तो समुद्र के बीच में टापुओं पर बसा हुआ एक देश छोटे छोटे टापू हैं उसमें देश बना नेचुरल रिसोर्सेज होने का कोई चांस नहीं है उनके पास लेकिन जापान में आप घूमेंगे तो ना गरीबी दिखाई देगी ना बेकारी दिखाई देगी ना भुखमरी दिखाई देगी न मारामारी दिखाई देगी कुछ नहीं है उनके पास भगवान का दिया हुआ फिर भी वो इतने संपत्तिवान है आज जापानी लोग इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो अमरीका को खरीद सकते हैं उनके पास इतनी ताकत है पैसा उनके पास इतना हो गया है यूरोप में और भी कई देश हैं जिनके पास कुछ खास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है उदाहरण के लिए ब्रिटेन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा नहीं है फिर भी इतनी संपत्ति है इतना धन है इतनी समृद्धि है उन देशों में अपने देश में क्यों नहीं है ऐसा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं लोग भी हैं मिट्टी भी अच्छी है पानी भी अच्छा है जलवायु बहुत अच्छी है फिर भी अपने देश में गरीबी भूखमरी बेकारी क्यों है ये प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में आता है आप में आपके मन में भी आता होगा इतने सारे देश समय संसाधन होने के बावजूद तमाम तरह की समस्याएं अपने देश में तो ये समस्याएं क्यों है इसका कारण क्या है इस एक प्रश्न ने मुझको पिछले 10-15 वर्षों से बहुत परेशान कर रखा है मैं काफी सोचता रहता हूं कि इसका कुछ कारण तो होना चाहिए तो कारण जब पूछता हूं मैं दूसरों से अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों से जो मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनसे जब मैं बात करता हूं कि आपको क्या कारण लगता है भारत की समस्याओं का इतनी समस्याएं अपने देश में है तो पिछले 10-15 वर्षों में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मैंने चर्चाएं की हैं उनमें से हरेक व्यक्ति ने एक कारण मुझे कहा है वो कॉमन है सब कहते हैं कि ये एक कारण तो जरूर है बाकी 50 हो या ना हो तो वो कारण क्या वो कहते हैं भारत की लोकसंख्या बहुत बढ़ रही है ये हमारे सब दुखों का कारण है हमारी बेकारी इसलिए है कि लोकसंख्या बहुत है हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारी लोकसंख्या बहुत है हमारे यहां भूखमरी इसलिए है कि लोकसंख्या बहुत है सब कुछ हमारे यहां इसलिए है कि लोकसंख्या बहुत है अगर हम किसी तरह हमारी लोक संख्या को कम कर लें तो हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा ऐसा हमारे देश में माना जाता है और ये जो मानने वाले लोग हैं वो सत्ता चलाने वाले सभी बड़े नेता और सत्ता व्यवस्था को टिकाए रखने वाली पूरी नौकरशाही और सत्ता व्यवस्था को विश्लेषण करके देने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम सलाहकार कहते हैं वो तीनों ही वर्ग के लोग ये मानते हैं मैंने हिन्दुस्तान के बहुत अर्थशास्त्रियों से चर्चाएं की हैं वो सब मानते हैं कि भारत की गरीबी भुखमरी बेकारी के सबसे बड़े कारणों में एक हमारी लोकसंख्या नेताओं से बातें की हैं तो सब नेता कहते हैं कि लोक जब तक कम नहीं होगी देश का कुछ भला नहीं हो सकता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी जब मैं संवाद करता हूं चर्चा करता हूं तो वो भी काफी हद तक मानते हैं कि राजीव भाई आप सब काम छोड़ दीजिए लोकसंख्या कम कराने का अभियान चलाइए कुछ करिए इस देश में मैंने इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में लोक संख्या ही हमारे सब समस्याओं का जड़ है या इसके अलग भी कुछ है इस दृष्टि से मैंने एक अप्रोच शुरू किया मैं साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं आज भी हूं तो मेरे अप्रोच करने का तरीका थोड़ा फर्क होता है मैं उल्टा चलता हूं जैसे मुझे समस्या 2001 में दिख रही है तो मैं 2001 से पीछे की तरफ बढ़ूंगा कि 2001 में अगर यह समस्या है तो उन्नीस में थी क्या उन्नीस में थी तो उन्नीस में भी थी क्या उन्नीस में थी तो 1960 में थी क्या 1950 में थी क्या 1940 में थी क्या 1900 में थी क्या अट्ठारह में थी क्या ये अप्रोच है मेरा काम करने का क्योंकि विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी जब किसी एक खोज पर निकलता है तो जहां वो खड़ा है वहीं से शुरू करता है उल्टा जाता है आप देखो जितने भी रिसर्चेस होते हैं दुनिया में जिसको हम इन्वेंशंस कहते हैं वो आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हैं हमेशा से हमने पृथ्वी के बारे में काफी कुछ जान लिया तो अब चलो उससे आगे की तरफ पीछे की तरफ तो मैंने भी कुछ उसी तरह का अप्रोच रखा कि भारत में गरीबी भूखमरी बेकारी मारामारी ये सब समस्याएं हैं और भारत के लोग ऐसा कहते हैं सरकार चलाने वाले खासकर व्यवस्था चलाने वाले कि लोक संख्या सबसे बड़ा कारण है गरीबी का भूखमरी का बेकारी का तो मैंने इसी बात को समझने के लिए पीछे की तरफ चलना शुरू किया कि भारत की लोक संख्या हमारी समस्या का कारण कैसे और क्यों तो पता ये चलता है कि 1991 में हमारी जो लोक संख्या थी अब 2001 में बहुत हो गई उन्नीस में जो थी वो और कम थी उन्नीस में और कम थी माने लगातार बढ़ रही है तो मैं पीछे जाता गया जाता गया तो मैंने पता किया कि उन्नीस में माने जब हम आजाद हुए थे सैंतालीस में आजाद हुए तो सेंसस हुआ फिफ्टी में हर एक दस साल पे सेंसस होता है तो 1951 के आंकड़े हैं वो उन्नीस से मिलते जुलते ही हैं कि जब आजादी मिली थी तो उसके तुरंत बाद हमारी जनसंख्या करीब 34 कोटी लोगों की थी लोकसंख्या हमारी अब हमारी लोकसंख्या है 101 कोटी की जो अभी सेंसस हुआ उसके अनुसार तो 34 कोटी की लोकसंख्या अगर एक सौ हो गई है तो इसका अर्थ यह है कि अपने देश की लोग संख्या तीन गुनी बढ़ गई है थ्री टाइम्स तो फिर मैंने समझने के लिए यह तय किया कि अगर लोग ऐसा कहते हैं कि लोग संख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो मैंने कई अर्थशास्त्रियों से पूछा किसका प्रोपोर्शन क्या होता है तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अब डायरेक्टली प्रपोर्शनल का माने अगर लोकसंख्या आपकी पांच बढ़ी तो गरीबी भी पांच बढ़ गई लोकसंख्या 10 परसेंट बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ गई उतनी 20 परसेंट बढ़ेगी तो गरीबी 20 परसेंट माने जितनी लोकसंख्या बढ़ेगी उसी रेशियो में आपकी समस्याएं बढ़ेंगी ऐसा अर्थशास्त्री कहते हैं भारत देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं वो भी कहते हैं तो मैंने फिर इसमें समझने की कोशिश की कि हमारी लोकसंख्या पिछले पचास वर्षों में अगर कहें तो तीन गुनी हुई है इसका अर्थ यह है कि 300 प्रतिशत बढ़ी है फिर मैंने यह जानने की कोशिश की कि लोक संख्या बड़ी है तो उसके साथ साथ कुछ और भी बड़ा है क्या देश में तो पता चला कि हमारे देश में गरीबी भी बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है उसके आंकड़े मैंने ढूंढे तो अपने देश का जो सेंसस हुआ था फिफ्टी में नाइनटीन में उसके आंकड़ों के अनुसार 1951 में भारत में गरीबी की रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते थे उनकी संख्या उनकी लोक संख्या चार कोटी थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की जो लोकसंख्या है वो 45 कोटी की है अभी का जो सेंसस हुआ है अब इसमें से आप इन्फ्रेंस निकालिए इसका विश्लेषण करके इसका वो करिए कंक्लूजन करिए कि अगर हमारी लोक संख्या तीन गुनी बढ़ती है तो गरीबी तीन गुनी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है तो गरीबी हमारी चार कोटी थी तो आज बढ़कर बारह कोटी होनी चाहिए लेकिन गरीबी हमारी बढ़कर पैतालीस कोटी है इसका अर्थ यह है कि लोक संख्या तीन गुनी बढ़ती है तो गरीबी ग्यारह गुनी बढ़ती है दस गुनी से भी ज्यादा फिर मैंने कई अर्थशास्त्रियों को पूछा कि भाई आपका तो थ्योरी फेल हो गया एक दुनिया में मेजर सोशियो इकोनोमिस्ट हुआ उसका नाम था माल्थस यूरोपियन था उसने एक थ्योरी दिया है इकोनॉमिक्स में वो थ्योरी ये है कि जो देश में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उसी देश में गरीबी भूखमरी उतनी ही तेजी से बढ़ती है तो मालथस की थ्योरी को हिन्दुस्तान में अप्लाई किया जाता है जनसंख्या और गरीबी का रिश्ता समझने के लिए तो मैंने कहा लोगों से और यह बहुत दिन से मैंने कहना शुरू किया कि मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अपनी लोकसंख्या तीन गुनी बढ़ी है 300 टका बढ़ी है लेकिन गरीबी 1100 टका क्यों बढ़ी है मालथस अगर सच है तो गरीबी हमारी 300 बढ़नी चाहिए तो गरीबों की कुल लोकसंख्या इस समय बारह कोटी होनी चाहिए पैंतालीस कोटी क्यों है इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो क्या जब हम आजाद हुए उन्नीस में तो हमारे देश में कृषि उत्पन्न बहुत कम था खेती में जो अन्न उत्पादन होता था वो आज की तुलना में बहुत कम था कितना था चार कोटी टन अनाज पैदा होता था पूरे देश में उन्नीस में तो चार कोटी टन कृषि उत्पन्न था हमारा उन्नीस में तब हमारी लोक संख्या चौंतीस कोटि की थी अब हमारे देश में कृषि उत्पन्न इक्कीस कोटी टन है तो जनसंख्या 101 कोटी है इसका अर्थ यह हुआ कि जनसंख्या तीन गुनी बढ़ी है कृषि उत्पन्न हमारा पांच गुना बढ़ा है जनसंख्या 300 टका बढ़ी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 500 परसेंट बढ़ गया 500 टका बढ़ गया अब हमारी जनसंख्या से ज्यादा कृषि उत्पन्न बढ़ा तो फिर भूख से लोग क्यों मरने चाहिए इस देश में क्यों लोग भूख से मरने चाहिए अगर ये उल्टा होता ऐसा कुछ होता कि हमारी लोकसंख्या पांच गुनी बढ़ी होती और कृषि उत्पन्न तीन गुना बढ़ा होता और लोग भूख से मरते तो मैं स्वीकार कर लेता कि मरना चाहिए लोगों लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा है कृषि उत्पन्न बहुत ज्यादा बढ़ा लोकसंख्या उससे कम बढ़ी फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं इससे भी ज्यादा गंभीर एक दूसरी बात जब हम सैतालीस में आजाद हुए तो हमारे देश में जो कारखाने चलते थे जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे जो फैक्ट्रियां थी वो बहुत कम थी और उन कारखानों में उन फैक्ट्रियों में जो माल बनता था जो वस्तुएं पैदा होती थी उनके आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एक लाख कोटी रुपए का माल पैदा होता था भारत में कारखानों के अंदर अब हमारे देश के रिजर्व बैंक के ही आंकड़ों के अनुसार सन 2001 में भारत में जो कारखाने चलते हैं उनमें जो उत्पन्न है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो दस लाख कोटी रूपये का है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पिछले पचास वर्षों में दस गुना बढ़ा है लोक संख्या सिर्फ तीन गुनी बढ़ी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दस गुना बढ़ा है तो फिर हमारे देश में बेरोजगारी क्यों होनी चाहिए बीस कोटी लोग बेकार क्यों होने चाहिए यहां तो उल्टा दिख रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और बेकारी भी बहुत ज्यादा है उन्नीस में बेकारों की कुल संख्या दो कोटी थी अब वो बीस कोटी हो गई तो 10 गुना हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया और 10 गुनी ही बेकारी बढ़ गई ये किस समझ में आता है आपको क्या उल्टी बातें मैंने इनको समझने की बहुत दिनों से कोशिश की कि कृषि उत्पन्न भी बढ़ता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ता है फिर भी गरीबी बढ़ती है फिर भी भूखमरी बढ़ती है फिर भी बेकारी बढ़ती है और हमारी जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा उसका तो भी गरीबी बढ़ती है भूखमरी बढ़ती है बेकारी बढ़ती है तब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये सिद्धांत गलत हो सकता जरूरी नहीं है कि थ्योरीज परफेक्ट होती है मालथस ने एक थ्योरी दिया बहुत पहले कभी यूरोप में वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है भारत में यह जरूरी नहीं है लेकिन दुख की बात यह है अपने देश में कि हो सकता है कि मालथस की थ्योरी गलत हो लेकिन भारत सरकार का नजरिया वही है जो मालथस का था भारत सरकार आज भी ये मानती है कि लोक संख्या हमारे कारणों में सबसे बड़ा कारण है भूखमरी का गरीबी का बेकारी का तो भारत सरकार की पूरी ताकत और भारत सरकार की संस्थाओं की ताकत इस बात पर लगी हुई है कि किसी तरह से लोक संख्या कम होनी चाहिए उसके लिए तरह तरह के प्रचार पूरे देश में चलते हैं फैमिली प्लानिंग होना चाहिए कंडोम्स यूज करना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए ये सारा का सारा प्रचार एक ही बात के लिए कि लोकसंख्या कम होनी चाहिए अब जब दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि लोकसंख्या का गरीबी से कोई रिलेशनशिप नहीं लोकसंख्या का बेकारी से भी कोई रिश्ता नहीं आप कहेंगे सिर्फ भारत में ऐसा है भारत में ही नहीं है यूरोप में भी दिख रहा है मैंने यूरोप के देशों के बारे में भी थोड़ा अध्ययन किया कि क्या उनके देश में भी लोकसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ी है बेकारी बढ़ी है तो वहां तो उल्टा हुआ है यूरोप के देशों की लोकसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ी है उनके देशों की समृद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ी है मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं आज से 100 वर्ष पहले सन 1901 में पूरे यूरोप की जिसमें 17 देश शामिल हैं सकल लोकसंख्या कुल संख्या मिलाकर मुश्किल से 12-13 कोटि की थी 1901 में आज पूरे यूरोप की लोकसंख्या हो गई है सत्तावीस कोटि तो इसका माने यूरोप की लोकसंख्या डबल हुई है 100 परसेंट इंक्रीज है उसमें और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सन 1901 से आज तक यूरोप की समृद्धि हजारों गुनी बढ़ी है 1901 में यूरोप में एक आदमी की पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज लगभग 15 से 20 डॉलर थी आज यूरोप के एक व्यक्ति की ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम छत्तीस हजार डॉलर छत्तीस हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम यूरोप की जिसमें सत्रह देशों को शामिल करके मैं बात कर रहा हूं 100 साल पहले 10 डॉलर कमाता था वहां का एक साधारण व्यक्ति आज वहां का एक साधारण व्यक्ति छत्तीस हजार डॉलर कमाता है कितने दिन में एक महीने में एक महीने में यूरोप के एक व्यक्ति की औसतन आमदनी, कुछ देशों में तो 36,000 से भी ऊपर है जैसे स्विट्जरलैंड में आप चले जाए वहां तो बहुत ऊपर है लेकिन कुछ देशों में बहुत कम है जैसे पुर्तगाल और स्पेन में चले जाए तो एवरेज दोनों का बीच का आता है तो उनकी इतनी इनकम बढ़ गई है पिछले सौ सालों में तो क्या चमत्कार कर लिया उन्होंने सौ साल जो हम नहीं कर पाए न उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना उनके पास माटी बहुत अच्छी है ना उनके यहां पानी बहुत अच्छा है एक एक यूरोप का देश तो ऐसा है जो एक ही संकट से ग्रस्त रहता है जैसे नीदरलैंड नाम का एक देश वहां के लोगों को रात दिन एक ही चिंता रहती है कि दरिया का पानी कहीं घर में ना घुस जाए क्योंकि पूरा देश दरिया के नीचे है वहां का जो वॉटर लेवल है जो सी लेवल है वो दरिया के नीचे है माने वस्ती दरिया के नीचे है दरिया उससे ऊपर है तो दरिया का पानी घर में ना घुसे बस्ती में ना घुसे इसी में उनकी जिंदगी निकल जाती है फिर भी उनकी ग्रोथ कम नहीं होती कहीं से ये चक्कर क्या है कुछ तो इसके पीछे कोई बात है कि यूरोप में हम देख रहे हैं कि लोकसंख्या भी बढ़ रही है और उससे कई गुनी ज्यादा उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है अमरीका में भी दिखाई देता अमरीका की लोकसंख्या भी इस समय लगभग छब्बीस कोटि की है आज से सौ साल पहले अमरीका की लोकसंख्या लगभग तेरह चौदह कोटी के आसपास थी अमेरिका में उस समय एक व्यक्ति की एवरेज इनकम 20 से 25 डॉलर के आसपास थी आज वो एवरेज इनकम उनके यहां भी बड़े आराम से 25 तीस हजार डॉलर है तो वहां भी नहीं दिखता है तो यूरोप और अमेरिका में संसाधन कम होने के बावजूद उनकी प्रोस्पेरिटी लगातार बढ़ती जाती है समृद्धि बढ़ती जाती है पैसा बढ़ता जाता है गरीबी खत्म हो गई है बेकारी खत्म हो गई है कई यूरोप के देश तो ऐसे हैं जहां मजदूर नहीं मिलते काम ज्यादा अब के यहां काम बहुत है करने वाले नहीं है तो मशीनें ऐसी बनाई कि एक मशीन पचास आदमी का काम करे तो उन्होंने ऑटोमेशन लाया अपनी पूरी इंडस्ट्री में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को कैपिटल इंटेंसिव बनाया उन्होंने हमारे देश में क्या है हमारे यहां काम करने वाले बहुत हैं हम काम दे नहीं पाते उनको क्योंकि बीस कोटी लोग बेकार होने का अर्थ है चालीस कोटी हाथ बेकार हैं इस देश में जो कुछ कर नहीं सकते तो उनके यहां हमें कुछ और दिखाई देता है अपने यहां कुछ और दिखाई देता है तो मैं सब लोगों को यही कहता हूं कि अगर मालथस का सिद्धांत सच है भारत के लिए तो वो स्विट्जरलैंड के लिए सच क्यों नहीं है मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और उसमें यह पढ़ाया जाता है कि थ्योरीज यूनिवर्सल होती हैं टेक्नोलॉजी लोकल हो सकती है एक कोई थ्योरी बनती है वो यूनिवर्सल होती है अमेरिका में भी वही होगी भारत में भी वही होगी मंगल ग्रह पर चले जाएं तो भी वही होगी साइंस की थ्योरीज कभी बदलती नहीं है क्योंकि वो सच के नजदीक होती है तो मालथस की थ्योरी अगर भारत में एक है तो यूरोप में भी वही होनी चाहिए लेकिन यूरोप में कुछ और दिखाई देता है भारत में बिल्कुल अलग दिखाई देता है तो मैंने ये तय कर लिया है और मैं कन्विंस हूं इस बात से कि मालथस की थ्योरी ही गलत है किसी भी देश की गरीबी और बेकारी का रिश्ता वहां की लोक संख्या से नहीं है इसको मैंने एक और तरीके से समझने की कोशिश की हिंदुस्तान के पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं एक किलोमीटर लंबा एक किलोमीटर चौड़ा को नहीं है इसको मैंने एक और तरीके से समझने की कोशिश की हिंदुस्तान के पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं एक किलोमीटर लंबा एक किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया है मान लीजिए वहां पर जितने लोग रहते हैं उससे सत्रह गुने ज्यादा लोग हॉलैंड में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहां सिंगल स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोगों की बस्ती है हैबिटेट है जिनके घर हैं उससे सत्रह गुना ज्यादा हॉलैंड में है पर स्क्वायर किलोमीटर में तो लोक कम करने की चिंता हॉलैंड को होनी चाहिए कि भारत को उनकी तुलना में लेकिन हॉलैंड में मैंने देखा है कि वहां की सरकार एक कैंपेन चलाती है ज्यादा बच्चे पैदा करो वहां कैंपेन है नेशनल कैंपेन है बकायदा टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट भी आता है अखबार में भी आता है और वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन जल्दी मिलता है अगर बच्चे ज्यादा हों तो और यही स्थिति डेनमार्क में भी है नॉर्वे में भी नॉर्वे में तो बहुत ही भयंकर है नॉर्वेजियन लोगों को मैंने देखा वो तो इतने विमिजिकल है इस मामले में वो कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे अगर हमने बच्चे पैदा नहीं किए तो हम तो कम हो जाएंगे पूरी दुनिया में हम तो खत्म हो जाएंगे हमको तो ज्यादा ही बच्चे करने का तो वहां की गवर्नमेंट ने पॉलिसी वैसी बना रखी है कि आपके एक बच्चे से दो हुए तो आपका प्रमोशन दो से तीन हुए और बड़ा प्रमोशन तीन से चार हुए तो उससे भी आगे प्रमोशन लेते जाओ प्रमोशन और यहां क्या है कानून बनने जा रहा है कि एक से दो हुए तो आपको निकाल बाहर करेंगे नौकरी कानून बनने जा रहा है इस देश में तो ये चक्कर क्या है नॉर्वे को चिंता नहीं स्वीडन को चिंता नहीं स्विट्जरलैंड को चिंता नहीं डेनमार्क को चिंता नहीं हॉलैंड को चिंता नहीं जिनके देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत से ज्यादा लोग रहते हैं उनके पास जमीन बहुत कम है रहने का स्पेस बहुत कम है खेती करने का स्पेस उससे भी ज्यादा कम है हमारे पास रहने को इतनी जमीन है स्पेस हमारे पास है एक स्क्वायर सिंगल किलोमीटर में भारत में साढ़े तीन लोग रहते हैं हॉलैंड में करीब करीब इक्कीस सौ बाईस तक है एक एक गांव यह स्थिति है वहां और एमस्टर्डम में तो उससे भी भयंकर लंदन में तो सबसे भयंकर है। पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं तो दो ही शहरें एक तो लंदन दूसरा टोक्यो तो मेरे हिसाब से तो टोक्यो और लंदन में पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन चलना चाहिए सबसे पहले लेकिन वो सब यहां आके कैंपेन चलाते हैं लंदन में नहीं चलता पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंपेन ना टोक्यो में चलता है तो मेरे समझ में आने लगा कि भाई पॉपुलेशन का अगर चिंता हमको है तो उनको क्यों नहीं है तो इसलिए नहीं है कि वास्तव में पॉपुलेशन से कहीं कोई प्रॉब्लम होती होती नहीं है प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं कर पाते न्यायपूर्ण तरीके से तब प्रॉब्लम खड़ी होती है प्रॉब्लम पॉपुलेशन में नहीं है प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप अपनी लोकसंख्या को न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का बंटवारा करके नहीं दे पाते तब प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारे यहां प्रॉब्लम यहां पर है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अजीम प्रेमजी जिसकी दुनिया में संपत्ति इतनी भयंकर है कि वह तैंतालीसवें नंबर पर है और हम देखते हैं कि पैंतालीस कोटी लोगों को दो समय खाने को रोटी नहीं, तो अजीम प्रेमजी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और पैंतालीस कोटी के पास कुछ भी नहीं प्रॉब्लम अपने देश में यहां पर है कि हमारे देश में 20 लाख लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं हैंडसेट जिनको आप कहते हैं और आठ कोटी लोग हैं जिनके हाथ में भीख का कटोरा है यहां है प्रॉब्लम संसाधनों के बंटवारे हमारे देश में ठीक नहीं है पॉपुलेशन इसमें कहीं कोई रास्ते में प्रॉब्लम पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम यहां पर है कि जो पॉपुलेशन के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है घटना में लिखा हुआ है वो नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन जो वहां पर दिखाई देता यूरोप में दिखाई देता है अमेरिका में भी दिखाई देता आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे यूरोप के सभी देशों की सरकारें जो वहां चलती हैं वो टैक्स कलेक्शन करती हैं जैसे हमारी सरकार टैक्स कलेक्शन करती है लेकिन यूरोप और भारत में मुझे जो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है वो टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये कि यूरोप में जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो खर्च जो होता है वो पर कैपिटा कैलकुलेशन से होता है कलेक्शन पर कैपिटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी पर कैपिटा है माने मैं कहना यह चाहता हूं कि यूरोप का एक आदमी अपने देश की सरकार को एक साल में मान लो पांच डॉलर टैक्स देता है एक आदमी यूरोप में एक वर्ष में मान लो पांच हजार डॉलर टैक्स देता है तो वहां की सरकार एक आदमी के ऊपर जो टैक्स का खर्चा करती है एक वर्ष में वो पांच हजार डॉलर का ही होता है ये उनके यहां व्यवस्था है कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां व्यवस्था बनाई है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका एट्टी परसेंट वो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन में दे देते हैं और 20% सरकार उसमें से कट कर लेती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रूप में कई देशों में यह व्यवस्था लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर कैपिटा है भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां कलेक्शन पर कैपिटा है डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कैपिटा है ही नहीं और अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा होता भारत में पिछले पचास वर्षो में तो छत्तीसगढ़ में झारखंड में बिहार में उड़ीसा में इतने गरीब लोग नहीं होते जिनके पास पहनने को दो मीटर कापड़ भी नहीं है शरीर पर ऐसे गरीब लोग वहां रहते हैं है नहीं हमारे यहां डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने यहां जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम की है ना कि पॉपुलेशन की जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि भारत देश में ये जो गरीबी है भूखमरी है बेकारी है मारामारी है वो गरीबी भूखमरी बेकारी मारामारी इसलिए नहीं है कि लोक संख्या बहुत है प्रॉब्लम ये इसलिए है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और हमारा सिस्टम कितना निकम्मा और नकारा है उसका ताजा उदाहरण आपको देता हूं इस वर्ष भारत देश में इक्कीस कोटी टन अनाज उत्पन्न हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा इक्कीस कोटी टन सरकार के अनुसार हमको सिर्फ एक वर्ष में 15 कोटी टन अनाज की जरूरत होती है 101 कोटी एक कोटि की लोकसंख्या को प्रतिदिन 500 ग्राम के हिसाब से अगर भोजन कराया जाए जो एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट है एक व्यक्ति की नॉर्मल डाइट ढाई 300 ग्राम बैठती है एक दिन की मैं 500 ग्राम की कैलकुलेशन करके चलता हूं एक व्यक्ति को दोनों समय के भोजन के हिसाब से 500 ग्राम अगर अनाज दिया जाए चावल गेहूं दाल चना वगैरह सब मिलाकर तो हमें एक वर्ष में 15 कोटी टन अनाज की जरूरत है हमारे पास अनाज इक्कीस कोटी टन है माने हमारी जरूरत से 6 कोटी टन ज्यादा अब हमने जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा किया है अपने देश में तो उसको रखने की भी जगह नहीं है हमारे पास तो वो छह करोड़ टन अनाज हमारा मैदानों में पड़ा सड़ता है आप जाइए पंजाब में हरियाणा में उत्तर प्रदेश में आपको ढेर के ढेर गेहूं के लगेंगे जिन पर बारिश गिर रही है और वो सड़ रहा है क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं है जहां पर वो रख सके उसको अभी संसद में डेढ़ घंटे बहस हुई एक दिन संसद सत्र पूरा होने के एक दिवस पहले और वो बहस यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है भारत सरकार को कि छह करोड़ टन अगर अनाज अपने देश में अतिरिक्त है जरूरत से ज्यादा है तो भूख से लोग क्यों मर रहे हैं? हमारे देश की सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर जो मैं मानता हूं वो ये कि एक बाजू में हमारे पास कृषि उत्पन्न भयंकर है लेकिन दूसरे बाजू में डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है और हम गरीब लोगों को भोजन नहीं दे सकते करने गरीब लोग बिना खाने के मर जाते हैं लेकिन 6 करोड़ टन अनाज हमारा इस साल या तो चूहे खा जाएंगे बारिश में भीग जाएगा और अंत में भारत सरकार उसको दरिया में फेंक देगी क्योंकि अगले वर्ष जब फिर कृषि उत्पन्न आएगा तो आपको गोडाउन्स खाली करने पड़ेंगे और उनमें उसको भरना पड़ेगा तो खाली करना वो आपके लिए बहुत जरूरी तो भारत की समस्याओं के बारे में जो बहुत साफ साफ मुझे देखने लगा है पिछले 10-12 वर्षों के अध्ययन के बाद वो ये कि ना तो पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम है ना हमारे देश के लोग हमारी प्रॉब्लम है ना कोई जाति का सवाल ना कोई धर्म का सवाल ना कोई संप्रदाय का सवाल क्योंकि भूख सब जातियों की एक जैसी है पानी की प्यास सब जातियों की एक जैसी है खून का रंग सब जातियों का एक जैसा है मैं एक जाति का हूं तो मेरा खून काला नहीं हो जाता किसी दूसरे जाति वाले का खून सफेद नहीं होता ये सब तो एक ही है डिमांड सबकी एक जैसी है कंजम्पशन के पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं हमारे तो प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देती है वो सिस्टम में है तंत्र हमारा गड़बड़ है जिसको हम शायद नहीं चला पाते ठीक से या हम उसको जानते नहीं चलाना फिर मैंने अप्रोच बदल दिया स्टडी करने का जब मेरे समझ में ये बात आने लगी कि प्रॉब्लम ना तो पॉपुलेशन में है ना लोगों के साथ है प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के साथ है और सिस्टम की प्रॉब्लम का फेलियर एक दूसरा बताता हूं भारत देश की सरकार हर पांच साल के बाद एक पंचवर्षीय योजना बनाती है हर पांच साल के बाद और एक पंचवर्षीय योजना में ऑन एन एवरेज दस लाख कोटी रुपए खर्च होता है हर एक पंचवर्षीय योजना अभी तक हमारे देश में नौ पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं और लागू हो चुकी हैं दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लागू होने जा रही है तो नौ पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं एक पंचवर्षीय योजना में एवरेज हमने 10 लाख कोटी रुपए खर्च किया है तो अभी तक हम 90 लाख कोटी रुपए खर्च कर चुके हैं पिछले 50 वर्षों में गरीबी बढ़ती ही जा रही है बेकारी भी बढ़ती जा रही जबकि सच्चाई इसके विपरीत ये होनी चाहिए थी कि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था हम गुलामगिरी के शिकार थे तब हमारे देश में पंचवर्षीय जैसी कोई योजना नहीं थी क्योंकि अंग्रेज कुछ खर्च करते ही नहीं थे जो कुछ भारत में कमाते थे सब इंग्लैंड ले जाते थे उनको भारत से कुछ लेना देना नहीं था तब पंचवर्षीय योजना नहीं की, तब गरीबी हमारी कंट्रोल रही और जैसे ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं चालू की हमारी गरीबी तो भयंकर बढ़ने लगी कहीं कंट्रोल होती दिखाई नहीं देती करीबी ना भूखमरी कंट्रोल होती दिखाई देती नब्बे लाख कोटी रुपए हम खर्च कर चुके हैं पिछले पचास साल में और वो हमारे खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे में से और नब्बे लाख कोटी खर्च करने का अगर आप एक दूसरा अनुमान लगाएं हमारी कुल लोक संख्या सौ कोटी नब्बे लाख कोटी रूपये के खर्चे का अर्थ आप समझते एक एक व्यक्ति के ऊपर लगभग नौ लाख रूपये का खर्च एक एक व्यक्ति के और इतना खर्च अगर हम कर चुके हैं तो फिर गरीबी क्यों है हर एक आदमी तो लखपति होना ही चाहिए ना 9 लाख रुपए तो एक लाख से ऊपर है एक लाख से ऊपर होते ही हम लखपति हो जाते तो हर आदमी के जेब में 9 नौ, -नौ लाख रुपए मिलना चाहिए हर परिवार में मिलना चाहिए एक परिवार में अगर पांच आदमी है तो प्रत्येक परिवार के पास पैंतीस लाख रुपए मिनिमम तो होना ही चाहिए वो झारखंड में रहे चाहे अमरावती में रहे और है नहीं ऐसा हम देखते हैं कि परिवार हिंदुस्तान में कैसे हैं भारत सरकार का जो सेंसस आया है उसमें लिखा हुआ है 25 कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया नहीं है दस कोटी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए एक रुपया नहीं है और पांच कोटी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए पचास पैसा नहीं है ये स्थिति है रियलिटी तब मैंने सोचना शुरू किया है एक दूसरी दिशा में फिर मेरा दिमाग थोड़ा बदला मैंने एक दूसरे ट्रैक पर जाने का काम शुरू किया मैंने कहा कि फिर कहीं और है अपनी समस्याओं की जड़ और अपनी समस्याओं की जड़ में अब मुझे समझ में आता है कि जो सिस्टम हम चलाते हैं जिसकी मदद से हम गरीबी दूर करना चाहते हैं भुखमरी दूर करना चाहते हैं बेकारी दूर करना चाहते हैं वो सिस्टम गलत है क्यों गलत है इसलिए गलत है कि जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था गरीबी पैदा करने के लिए भुखमरी पैदा करने के लिए बेकारी पैदा करने के लिए मारामारी पैदा करने के लिए हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम को चला रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए थे आप कहोगे अंग्रेजों ने कौन सा सिस्टम हमको दिया जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं ये अंग्रेजों की देन है हमें हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया ये अंग्रेज हमको दे गए तो हमने उसको ले लिया बिना सोचे समझे कि अंग्रेजों ने इस सिस्टम को किसी और कारण से चलाया था अगर हम चलाएंगे तो वही पैदा होगा उसमें से अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो बनाया जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं ना तो वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है वो 101% एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है ना उसमें कुछ पार्लियामेंट्री है सर, ना उसमें कहीं डेमोक्रेसी है आप पूछेंगे कैसे मैं आपको एक ही बात कहता हूं हिंदुस्तान के सौ करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक आदमी करे तो वो पार्लियामेंट्री होगा और डेमोक्रेटिक होगा सौ करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक व्यक्ति करे जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं वो सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा और गलती से अगर वो बिका हुआ है मीर जाफर है तो वो डेमोक्रेटिक होगा क्या सौ करोड़ लोगों की जिंदगी का फैसला सौ करोड़ लोग करें तो वो आदर्श है नहीं कर सकते तो पचास करोड़ करें वो भी संभव नहीं है तो पच्चीस करोड़ करें वो भी संभव नहीं है तो दस करोड़ करें इतना तो हो कम से कम एक करोड़ लोग करें एक परसेंट लोग तो करें यहां तो एक परसेंट भी नहीं है पॉइंट जीरो पता नहीं कितने बार जीरो लगा के तब निकालोगे तो एक व्यक्ति फैसला करता है एक व्यक्ति तय करता है हिंदुस्तान में कि कहां टैक्स लगना चाहिए कहां नहीं लगना चाहिए और वो पार्लियामेंट में पे पेश कर देता है फिर बाकी जो 545 लोग बैठे हैं लोकसभा में 250 बैठे हैं राज्यसभा में वो उस पर बहस ये करते हैं कि यहां पर इतना कटौती कर दो यहां पर इतना बढ़ा दो ये नहीं कहते कि इसको वापस ले लो पूरा क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं है तो ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है क्या एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको आप अमरावती में चुनाव करवाते हैं किसी को जिताते हैं किसी को हराते हैं मान लीजिए अमरावती से 10 कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है एक्स वाई जेड एबीसी नाम की पार्टी आज 10 कैंडिडेट खड़े हैं 10 कैंडिडेट को जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि टोटल जो वोट्स हैं उसका 50% ही कास्ट होता है हमारी सरकार कहती है कि हर एक सीट पर जो वोटिंग होता है वो टोटल वोटिंग का 50 परसेंट से भी कम होता है एवरेज 50 परसेंट के आसपास आता है माने अगर अमरावती में हम माने कि 5 लाख वोटर मान लें हम तो मात्र ढाई लाख लोग वोट डालने जाते हैं और वो जो ढाई लाख लोग वोट डालते हैं उनमें से दस पार्टियां हैं तीन चार मेजर हैं बाकी माइनर हैं तो वो वोट बटता है किसी पार्टी को पांच टका मिला किसी को सात टका मिला किसी को दस टका मिला किसी को साढ़े पांच टका मिला किसी को ग्यारह टका मिल गया किसी को पंद्रह टका अब इसका अर्थ क्या हुआ हमारे पांच लाख वोटर्स ने वोट डाला मात्र फिफ्टी परसेंट ढाई लाख लोगों ने वोट डाला और उस ढाई लाख में बंटवारा कैसे हुआ किसी को पिचहत्तर हजार मिला किसी को पचास हजार मिला किसी को पैंसठ हजार मिला किसी को तीस हजार मिला किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला अब आप जरा कल्पना करिए कि जिन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जिताया मान लो उसको पिचहत्तर हजार वोट मिले और पांच लाख वोटर्स हैं तो पिचहत्तर हजार पांच लाख वोटर्स के कितने परसेंट हुए ट्वेंटी से तो कम हुए मान लें हम फिफ्टीन हुए तो 15 टका वोट पर हमने किसी कैंडिडेट को जिताकर संसद में भेज दिया जहां पर 51 टका के आधार पर मेजोरिटी तय होती है आप समझ रहे हैं मेरी बात हमने 15 टका वोट देकर एक ऐसे कैंडिडेट को दिल्ली भेजा जहां दिल्ली की संसद में मेजोरिटी तय होती है 51 टका के आधार पर इसका माने इलीगल इलेक्शन हुआ पूरा संसद में आप मेजोरिटी तय कर रहे हैं 51 परसेंट पे और अमरावती में तय कर रहे हैं 15 परसेंट पे और इसका अगर उलट साइड हम देखने की कोशिश करें तो वो इससे भी ज्यादा विद्रूप है वो ये कि पांच लाख लोगों ने अगर वोट देना था उसमें से सिर्फ पिचहत्तर हजार ने किसी को वोट दिया इसका माने चार लाख पच्चीस लोगों ने उस आदमी को रिजेक्ट किया तो जिस आदमी को 85 परसेंट लोगों ने रिजेक्ट किया उसको आप अपना प्रतिनिधि कहते हैं और उसके हाथ में पूरा बजट दे दिया आपने कि 100 करोड़ लोगों का भाग्य तय कर दो तुम है कहां डेमोक्रेसी ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चलता है इस देश में अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन होता है और जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है वो तो 51% के आधार पर होता है कि 51% जो कहेंगे वो माना जाएगा फोर्टी नाइन जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा यही तो है ना डेमोक्रेसी की एक मेजर डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी माने जहां इक्यावन टका लोग एक बात कहें तो वो मानी जाए उनचास कहें वो नहीं मानी जाए यहां तो हम देख रहे हैं कि पंद्रह टका कह दिया उसी को मान लिया फिर कई बार मैंने संसद में देखा है कि कोई विधेयक पारित होने के लिए लाया गया कोरम पूरा नहीं है कोरम माने क्या कि जितने सांसद हैं खासदार हैं उसका 10 टका सदन में रहने ही चाहिए कम से कम माने 545 सौ है तो चौवन माने एमपीज रहने चाहिए वहां पर कई बार होता है 10 बैठे हैं 15 बैठे हैं 20 बैठे हैं है ही नहीं पूरा सदन खाली पड़ा और बेचारा को स्पीकर घंटी टन टन, टन टन टन टन टन करता रहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो वो बैठे मटर करते रहते हैं वहां एनएक्सी में मैं पार्लियामेंट बहुत बार गया हूं खासदार सदन में नहीं बैठते एनएक्सी में बैठे रहते गप्पे मारते रहते अखबार पढ़ते रहते मैगजीन पढ़ते रहते हैं अभी हमारे स्पीकर महोदय ने एक खासदार को भयंकर डांटा था एनएक्सी में एक कुर्सी पर पैर रख के दूसरे कुर्सी पर बैठकर वो कुछ अखबार पढ़ता था और उसने कहा कि भाई साहब आपका घर नहीं है ये पार्लियामेंट उसको बताना पड़ा कि आपका घर नहीं है ये पार्लियामेंट है यहां इस तरह से बैठना परमिसेबल नहीं है तो ऐसे ही बैठे रहते हैं सब खासदार वहां पर सदन में नहीं बैठते अब सदन में नहीं बैठते और नियम बन जाता कानून भी बन जाता तो सदन क्या करता है फिर वो कहते हैं एक इमरजेंसी रूल है पार्लियामेंट में वो ये कि अगर सदन में कोरम पूरा नहीं है तो भी जो मेजोरिटी वोटिंग होगा वही वो कानून बन जाएगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर बीस सांसद बैठे हैं है, उन उनमें से ग्यारह ने एक बाजू में वोट कर दिया तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं उन्होंने इमरजेंसी रूल बना रखा है वैसे तो वो कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए तो मैं मानता हूं चलो कोरम भी पूरा कर लें चौवन एमपीज हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ चौवन एमपीज होने का अर्थ यह हुआ कि सत्तावीस या अट्ठावीस एमपीज ने एक बाजू में वोट कर दिया तो वो ही कानून बन गया तो पूरे देश की सौ कोटी लोगों के भाग्य का फैसला छब्बीस सत्ताईस लोग मिलकर करें इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या इससे अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी तो हमारे देश में जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं या चलाते हैं वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं और डेमोक्रेटिक कैसे नहीं है उसका दूसरा उदाहरण देता हूं तात्कालिक उदाहरण हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों की मान्यता संविधान में है तो राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती मैनिफेस्टो लेकर वह आपके पास आती हैं एक पार्टी कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे भुखमरी दूर करेंगे बेकारी दूर करेंगे दूसरी पार्टी भी कह रही है गरीबी दूर करेंगे भुखमरी दूर करेंगे बेकारी दूर करेंगे तो एक पार्टी कहती है कि हमारा रास्ता समाजवाद का होगा दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमारा रास्ता राष्ट्रवाद का होगा अब आप उसमें चॉइस करते हैं कि भाई अपने को राष्ट्रवाद पसंद है तो चलो इनको वोट दे दो कोई अगर नहीं अपने को तो समाजवाद लगता है तो इसको वोट दे दो उनके रास्ते डिफरेंट हैं गोल तो एक ही है ना सभी पार्टियां ये कहती हैं गरीबी दूर करेंगे भूखमरी दूर करेंगे बेकारी दूर करेंगे मारामारी दूर करेंगे आपको सुख समृद्धि वाला जीवन देंगे और उनकी बातों पर अगर जाइए तो स्वर्ग ला दे देंगे आपको जमीन पे। ये चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं चुनाव के बाद तो फिर वो गधे को भी देखना बंद कर देते हैं लेकिन चुनाव से पहले तो वो ये भी कह देंगे कि आपको स्वर्ग उतार कर दे देंगे जमीन पर आप कहोगे तो हथेली पे जान निकाल के दे देंगे आपके लिए आप बोलो तो सही आपको क्या चाहिए आप दूध मांगोगे हम आपको बासुंदी देंगे बासुंदी मांगोगे हम आपको पेड़ा खिलाएंगे तो सभी पार्टियां यह वायदा करती हैं और आप उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हो कि हमें इस पार्टी को देना है उस पार्टी को देना ठीक है भाई आपने तय कर लिया इसमें आपके अधिकार को मैं नहीं कहता हूं कि आपको समाजवाद का रास्ता अच्छा है आप समाजवादियों को दे दीजिए राष्ट्रवादियों को लगता है राष्ट्रवादियों को लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने जिनको एक प्रोसेस से गरीबी भुखमरी बेकारी दूर करने के लिए वोट दिया कल को उन्होंने संसद में जाकर उसके ठीक विपरीत प्रोसेस वालों के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या अभी जो सरकार चलती है जिसको हम एनडीए कहते हैं इस सरकार में धुर विरोधी एक राष्ट्रवाद वाले दूसरे साम्यवाद वाले ऐसे इक्कीस बावीस पार्टियां हैं धुर एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे को गाली देने वाले एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते एक मिनट उनको देखना पसंद नहीं है उन्होंने आपसे अपने अपने एजेंडे पर वोट मांगा जब आपने वोट दे दिया उसके बाद वो आपको भूल गए सदन में जाकर आपके विपरीत विचारों वालों से गठजोड़ करके सरकार बना गए बैठ गए अब आप कहते हैं यही डेमोक्रेसी ये तो मजाक है हमारे देश में और ये मजाक दिल्ली से नहीं नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं ना वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक वो शायद बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है अनपार्लियामेंट्री ऐसे कहता हूं हमारे यहां एक मुहावरा बन गया कि भाई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करो माने गाली वाली मत दो किसी को सबसे ज्यादा गालियां तो पार्लियामेंट में आप देख सबसे ज्यादा गालियां हिंदुस्तान में अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक दिन पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाइए आप और दूसरे दिन आप जाना पसंद नहीं करेंगे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बनो माने अशिष्टता की बात मत करो जितनी अशिष्टता इस समय पार्लियामेंट में है कहीं आपको दिखती है कोई किसी का माइक से सिर तोड़ रहा है कोई किसी की धोती फोल रहा है कोई किसी की पेंट खींच रहा है यही सब तो है ना असेंबली में भी हो पार्लियामेंट मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं देख चुका हूं ये दृश्य मेरी आंखों से उत्तर प्रदेश असेंबली में ऐसा दो बार हो चुका है एक दूसरे आमदार ने एक दूसरे का सिर तोड़ा था माइक का डंडा निकाल के तो फिर किसी तीसरे को लगा तो चप्पल उठा के फेंकी चौथे को लगा तो उसने मेज उठा के फेंक दी किसी के कपड़े फिर एक ने तो किसी बहन की साड़ी पकड़ के खींची यही पार्लियामेंट है इसी को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते कहीं है नहीं ना तो पार्लियामेंट्री है ना डेमोक्रेटिक है तो फिर ये है क्या ये सिस्टम हमारे देश में वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक है जिसमें कुछ दो चार पांच लोगों को सब कुछ फैसला करने का अधिकार है बाकी को सिर्फ उसको फॉलो करने का अधिकार आप उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो पूरे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा चाहे वह कितना ही गलत हो क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कभी गलत नहीं होता जो फैसला करे कैबिनेट को मानना ही पड़े अगर आप नहीं मान सकते कैबिनेट से रिजाइन करिए सरकार से बाहर चलिए यही पार्लियामेंट होता है क्या यही डेमोक्रेसी है क्या डेमोक्रेसी तो वो होती है हम हमारे परिवार में देखते हैं कि कहीं कोई गलती अगर हो गई तो आपको तो गलती सुधारने के लिए रास्ते बने हुए हैं डेमोक्रेसी तो वहां है सोसाइटी में डेमोक्रेसी है हमारे समाज में पार्लियामेंट से ज्यादा डेमोक्रेसी गांव में अगर कोई गलत फैसला हो गया और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको सुधारने के लिए कोशिश की जाती है कि गलत हो गया ठीक कर लो उसको वहां तो एक गलत फैसला हुआ तो कर नहीं है उसको तो आप वापस नहीं ले सकते उसको तो ना तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है ना यह डेमोक्रेटिक है यह वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है और ये हमने क्यों लिया है यह हमारी मूर्खता है कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो हमें यह बहस करनी चाहिए थी कि तुम्हारा दिया हुआ सिस्टम हम चलाएंगे या हम हमारे लिए अपना नया सिस्टम बनाएंगे वो बहस अपने देश में नहीं हो पाई वही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है 1947 में 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़कर गए हिंदुस्तान को तो जो बहस होनी चाहिए थी वो ये कि आप जो सिस्टम चलाते थे हम वही चलाएंगे या उसके अलग कोई सिस्टम चलाएंगे मैं आपको एक छोटी सी बात दूसरे तरीके से समझाता हूं मान लो कभी गलती से आप घर में किसी किराएदार को बुला ले आप मान लीजिए इनमेट हैं हाउस होल्डर माने आपका कोई घर है मकान है आप उसके मालिक हैं आपने किसी किराएदार को बुलाया हमारे घर में रहने के लिए आओ किराएदार आ गया जाने अनजाने उस किराएदार ने आपको गुलाम बना लिया और घर का मालिक बन के बैठ गया तो अब ना तो किराया देता है और ना ही मकान मालिक के आदेश का पालन करता है ना उसके सुझाव मानता है उल्टा उसने कर दिया है मकान मालिक को आदेश देना शुरू कर दिया तो अब किसी तरह से आपने संघर्ष शुरू किया एक साल दो साल तीन साल दस साल बीस साल पचास साल और मान लीजिए एक दिन आप उसमें सफल हुए और आपने उस किरायेदार को निकाल बाहर किया तो अब आप क्या करेंगे अपने घर में मैं आपको कल्पना देता हूं कि किराएदार ने आपके घर में मान लीजिए वाइट वॉशिंग करा रखा था आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको बदल के अपने हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे हमारे ड्राइंग रूम में किरायेदार ने हमारी भावना के विपरीत कहीं कुछ कर लिया था तोड़ लिया था फोड़ लिया था हम नहीं चाहते थे कि यहां सोफा रहना चाहिए हमको लगता था यहां दीवान रहना चाहिए था लेकिन उसने वहां सोफा डाल लिया दीवान कहीं और ले जाकर पटक दिया तो आप क्या करेंगे किरायेदार के जाते ही अपने ड्राइंग रूम को अपनी भावना के हिसाब से सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे या उसी को लेकर रोते बैठेंगे कि किराएदार चला गया लेकिन हम ड्राॅइंग रूम वही लेके बैठे हैं जो वो चलाता था मुश्किल अपने देश के साथ यही हो गई कि अंग्रेज आए थे किरायेदार बन हो गए हमारे मालिक लेकिन जिस दिन वो हमारा घर छोड़कर गए तो हमें संकल्प ये लेना चाहिए था कि अपने घर को हम अपने हिसाब से फिर बनाएंगे वो आए थे गलती हमारी थी हमने उनको बुला लिया अब वो गलती का सुधारा करेंगे नए हिसाब से सिस्टम बनाएंगे और अपने घर को अपने तरीके से चलाएंगे वही फैसला आज तक हम नहीं कर पाए अंग्रेज जैसा कुछ छोड़कर गए थे वैसा ही ये देश आज भी चलता है कहीं कोई बदलाव नहीं छोटी छोटी बातों में मैं आपसे बताता हूं अंग्रेज जब यहां आए थे उन्होंने कुछ कानून बनाए कानून क्यों बनाए अंग्रेजों की एक आदत थी कि वो जो भी करते थे कानून बना के करते थे ये उनकी आदत थी जैसे वो आपकी जेब काटेंगे मान लो उन्हें आपकी जेब काटनी है, पैसा आपसे छीनना तो वह जेब नहीं काटेंगे पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे और जब कानून बन जाएगा तो उसके लिए पुलिस बनाएंगे वो पुलिस उस कानून को लागू करेगी उसमें आपकी जेब काटी जाएगी आप चिल्लाओगे कि भाई मेरी क्यों जेब काट रहे हो तो वो कहेंगे हम तो कानून लागू कर रहे हैं अब आपकी जेब कट रही है तो कटे हमसे क्या लेना देना उसमें हम तो कानून का पालन कर, तो का कर रहे हैं हमेशा आप ध्यान दीजिए अंग्रेज कहते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ फॉलो करने वाले हैं माने जो कानून कहता है हम वो करेंगे अब जैसे उनको भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगा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 पार्लियामेंट उनके हाथ में कानून उनके हाथ में कानून बना और कहा कि हिंदुस्तान में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं जो गुरुकुल हैं वगैरह वगैरह एक्सपाइजेड वो सब गैर कानूनी है इनको बंद कर दिया जाए तो कानून बना दिया उन्होंने और पूरे देश में लागू कर दिया अब आप ये कहोगे कि आपके कानून से हमारे स्कूल बंद हो गए तो वो कहेंगे होने दीजिए हम तो कानून का पालन कर रहे हैं माने हर चीज को वो लेजिटिमेशन देते थे वो दिखाते थे दुनिया को कि हम भारत में जो भी कर रहे हैं वो लेजिटिवेशन देकर ही कर रहे हैं भारत के लोगों को जलाना है मार देना है मान लेना तो किसी बस्ती को समाप्त कर देना है बुलडोजर चलाना है तो वो सीधे बुलडोजर नहीं चलाएंगे पहले बुलडोजर चलाने के लिए कानून बनाएंगे कानून के बाद बुलडोजर चलेगा उसमें करोड़ों लोग मर जाए उनसे कुछ लेना देना नहीं वो कहेंगे कानून का पालन कर रहे हैं तो उनकी एक विशेषता थी कि वो जो भी करेंगे कानून बनाकर करेंगे और कानून के बाहर कुछ भी नहीं करेंगे तो कानून बनाते थे वो उसी को लागू करते थे तो उन्होंने भारत को गुलामगिरी में रखने के लिए चौंतीस हजार कानून बनाए थे कुल मिलाकर उनकी मैंने लिस्ट बनाई अंग्रेजों की सरकार शुरू हुई सत्रह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब बंगाल में आया सत्रह तो 1760 से उन्नीस के बीच अंग्रेजों ने लगभग चौंतीस हजार कानून बनाए और मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूं कि वो सब के सब कानून आज भी चलते हैं सब के सब अंग्रेजों ने कानून बनाकर जिनको शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल कास्ट हैं जिनको कानून बनाकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं आप उनमें बदलाव नहीं कर पाए अंग्रेज जो तय कर गए थे हिंदू कोर्ट बिल वही हिंदू कोर्ट बिल चलता है पूरे देश में और वो कहते थे मुस्लिम कोर्ट बिल हमें बनाना नहीं है तो वो आज तक नहीं बन पा अब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो बहस हो सकती लेकिन उन्होंने तय किया कि ये होना चाहिए तो हुआ नहीं होना चाहिए नहीं हुआ तो उन्होंने हिन्दुस्तान को चलाने के लिए जो कानून बनाए उसमें से एक दो उदाहरण देता हूं आपको जैसे हमारी संसद है आप तीन साल पहले की जरा कल्पना करिए अभी तो तीन साल में थोड़ा बदलाव आया है संसद में बहुत ही खराब थी पहले तो हर बार संसद में बजट शाम को पांच बजे पेश होता था हर बार उन्नीस से उन्नीस तक पचास साल संसद में बजट शाम को पांच बजे पेश होता था एक बार मेरे मन में विचार आ गया कि ये बजट शाम को पांच बजे क्यों आता है जब संसद बंद होने वाली होती है तब बजट पेश होता है। सवेरे क्यों नहीं करते ग्यारह बजे तो मुझे किसी सांसद ने कहा कि कानून है पांच बजे बजट पेश होना चाहिए संसद तो मैंने खोजना शुरू किया कि भाई अगर कानून है तो पता करो कब बनाया गया तो पता चला कि वह कानून बना उन्नीस में नाइनटीन अब मैंने यह भी पता किया कि उन्नीस में यह कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया इसके हर एक काम को करने के पीछे कुछ तो कारण होता है बिना कारण तो दुनिया में कोई काम नहीं होता तो मैंने पता किया तो ये जानकारी मिली कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बजट की कमेंट्री लंदन की पार्लियामेंट में सुननी रहती थी वो सुनना उनके लिए जरूरी था क्योंकि वहां बोर्ड ऑफ कमिश्नर की एक कमेटी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठती थी जो हिंदुस्तान के फैसले करती थी उन्हीं फैसलों को ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लागू करती थी लंदन की पार्लियामेंट सवेरे खुलती है ग्यारह साढ़े बजे तो जब वहां सवेरे के 11.30 ग्यारह का समय होता है तो यहां शाम के 5 बजते हैं उस समय तो उन्होंने ठीक ही बनाया कहा भाई वहां के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को हिंदुस्तान के बजट की बहस सुननी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो वो तो सुबह ग्यारह बजे आएंगे उसके पहले तो आ नहीं सकते बाद में भी तो वो बहस उनको वहां सुननी है तो यहां की पार्लियामेंट का टाइम उन्होंने सेट किया कि भाई यहां पांच बजे बजट पेश करो तो सुबह साढ़े ग्यारह बजे हम वहां सुनेंगे बैठ के तो कानून बना दिया कि सवेरे शाम को पांच बजे बजट पेश होना चाहिए अब हिन्दुस्तान के मूर्ख नेताओं को देखो कि वो कानून उन्नीस से सत्तानवे तक चलता रहा 97 तक यह कानून चलता रहा फिर एक बार आपको याद होगा कि अपनी संसद में एक बड़ी बहस हुई थी आजादी के 50 साल पूरे होने के बाद आपको मालूम है संसद रात 12 बजे चली थी तो उस सेशन में मैंने ये बात उठाई एक सांसद महोदय हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर एक्सपीएम जिनको आप कहते हैं उनको मैंने यह लिख के दिया कि हम इतने मूर्ख लोग हैं इतने कूड़ मगज हैं कि अंग्रेजों ने कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से कानून बनाया था पचास साल हो गए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं इसको बदलते क्यों नहीं तुमने तो कहा हां बदलना चाहिए तो मैंने कहा आप भी प्राइम मिनिस्टर थे आपने क्यों नहीं सोचा कि फुर्सती नहीं थी इसको सोचने अब तुम कह रहे हो तो जरूर सोचेंगे इस पर तो मैंने कहा सिर्फ सोचेंगे या संसद में उठाएंगे तो उनका उठाएंगे तो उठाया मुद्दा उन्होंने संसद में तो फिर जब उन्होंने उठाया तो बहुत खासदारों ने कहा हां बात बिल्कुल सही है क्यों शाम को पांच बजे बजट आना चाहिए हमारी संसद तो ग्यारह बजे चलती है तो आपको मैं बताता हूं हैरानी आपको होगी तीन चार मिनट में फैसला भी हो गया कि हां सवेरे पांच बजे वो शाम को पांच बजे का समय खत्म करो सवेरे ग्यारह बजे कानून बना दो तो तीन चार मिनट में फैसला हुआ और फैसला होने के तत्काल बाद सरकार ने रात को नोटिफिकेशन जारी किया और तय कर लिया कि इस साल से बजट सवेरे 11 बजे पेश होगा जब सदन शुरू होगा तो तीन चार मिनट का काम था लेकिन 50 साल नहीं हुआ हा क्या कहेंगे कभी कभी मुझे यह लगता है कि इतनी सामान्य सी बात जो आपको समझती है मुझको समझती है ये महानुभाव लोगों को नहीं समझती अब ये तो खैर बदल गया अब पिछले तीन वर्षों से लगातार बजट सवेरे ग्यारह बजे आ रहा शायद आगे भी आएगा लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून को बदलने में 50 साल लग गया जो तीन मिनट का काम था बस एक और दूसरा उदाहरण देता हूं अपनी संसद में जब बहस होती है तो आप जरा ध्यान दीजिए अपने जो खासदार हैं वो किसी ड्राफ्ट पर बहस करते हैं कोई ड्राफ्ट आता है बनकर उस पर वो बहस करते हैं वो ड्राफ्ट जो है बिल कहलाता है विधेयक हम कहते हैं उसको हिंदी में तो वो जिस बिल पर बहस करते हैं उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो सेक्रेटरी करता है पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग करता है उसके पास सेक्रेटरीज की एक टीम रहती है जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट का जो होता है उसके पास जॉइंट सेक्रेटरीज लेवल के कई अधिकारी होते हैं उनसे वो ड्राफ्टिंग कराता है और वो सारे अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं आईसीएस ऑफिसर्स भी कहते हैं सिविल सर्वेंट्स उनको कहा जाता है मैंने एक बार यह प्रश्न उठाया कि भाई आप मेरे खासदार हैं जो आप संसद में बैठे हैं आप बहस करते हैं तो जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग खुद क्यों नहीं करते मैं वहां बहस कर रहा हूं लेकिन ड्राफ्टिंग मैं नहीं करता ड्राफ्टिंग कोई और करता है उस पर मैं बहस करता हूं सिर्फ और अगर मुझे बहस के बाद यह लगे कि इस ड्राफ्टिंग में एक्स वाई जेड पॉइंट्स गलत हैं तो मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो सेक्रेटरी के पास वापस जाएगा सेक्रेटरी उस पर विचार करेगा और जॉइंट सेक्रेटरीज़ की मीटिंग बुलाएगा हो सकता है वो तीन महीने मीटिंग चलती रहे और सिर्फ कौमा चेंज करना है तो तीन महीना लग जाएगा फिर वो कहेगा हां कौमा चेंज करना ठीक है तो फिर वो नोटिफिकेशन जारी करेगा वो नोटिफिकेशन के बाद कौमा चेंज होगा फिर नया ड्राफ्ट होगा फिर सदन में आएगा फिर बहस होगी उस पर तब कहेंगे हां देखो अभी ड्राफ्ट ठीक हो गया कितना समय लगा तीन महीना एक कौमा बदलने में मुझे अगर अधिकार है ड्राफ्टिंग का तो मैं इमीडिएट पेन निकाल के कहूंगा भाई ये कॉमा यहां ठीक करो इसमें तुमने स्पेलिंग गलत की है एस नहीं होना चाहिए था एस इसको हटाओ यहां ये साइलेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बस हो गया काम खत्म लेकिन नहीं वो सेक्रेटरी के पास दोबारा जाएगा फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी की मीटिंग होगी फिर मीटिंग में प्रस्ताव आएगा फिर वो कहेंगे ये कौमा यहां चेंज करना है फिर वो तीन महीने भी मीटिंग चल सकती है तब तक सेशन निकल जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में वो बिल और हो सकता है इसी तरह से दस साल चल जाए काम ही नहीं हो पाए अब इतनी अकल नहीं है क्या हमारे सांसदों को कि भाई ये कॉमा फुल स्टॉप जैसे चेंजेस हम खुद कर सकते हैं क्यों नहीं कर लेते तो एक ने कहा साहब नियम नहीं है तो नियम क्यों नहीं है अंग्रेजों ने बनाया था नियम वो ये कहते थे कि जो भी कुछ होगा वो सेक्रेटरी करेगा खासदार नहीं कर सकता तो अगर हमारा खासदार अगर हमारा एमपी अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट नहीं बना सकता तो फिर हमारा प्रतिनिधि हुआ किस बात का सिर्फ बहस करने के लिए लाउड स्पीकर थोड़ी भेजा हमने वहां पर तो। वो सिर्फ बहस कर सकता है उस ड्राफ्ट पर यस नो कर सकता है लेकिन चेंज करना हो तो नहीं कर सकता ऐसा नियम है क्यों क्योंकि अंग्रेज बना गए थे तो ऐसे हमारे देश में 34,000 नियम हैं अंग्रेज बना गए थे एक और उदाहरण देता हूं अगर आप में से कोई सरकारी अधिकारी यहां बैठे हैं तो उनको मेरी बात तुरंत समझ में आएगी आप देखिए सब सरकारी अधिकारी एक बात से बहुत परेशान रहते हैं वो है ट्रांसफर कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए हमारा एक ही चिंता उनको जिंदगी भर रहती है भाई ट्रांसफर ना हो जाए ट्रांसफर क्योंकि मैं मेरे परिवार में देख चुका हूं मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी रहे तो वो हमेशा एक ही चीज से चिंता करते थे ट्रांसफर बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं देश बाढ़ में जाए चूल्हे में जाए नरक में जाए भाई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए मेरे घर की बात कर रहा हूं मैं बाहर की बात नहीं करता और मेरे पिताजी हमेशा अपने जो हायर ऑफिसर्स थे उनको खुश करने में रहते थे कि ये ट्रांसफर ना करा दे मेरा तो उनको सबसे बड़ा डर लगता था ट्रांसफर का तो एक बार मैंने पूछा कि ये ट्रांसफर से आपको क्यों डर लगता है तो कहने लगे हर तीन साल में ट्रांसफर का नियम है और अगर सीआर ठीक नहीं रहे ऑफिसर बराबर नहीं हो तो कर देगा ट्रांसफर तो कहीं भी जाना पड़ेगा हो सकता है अगरतल्ला जाना पड़े सिक्किम और हो सकता है तो मद्रास जाना पड़े मैं नहीं जाना चाहता अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता तो ट्रांसफर ना हो उसके लिए वो सब घोटाले करने को तैयार बस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए रिश्वत देनी है रिश्वत भी देंगे किसी की चापलूसी करनी है चापलूसी भी करेंगे उसके घर में जाकर कुछ काम भी करना पड़ा तो करके आएंगे हायर ऑफिसर का लेकिन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो मैंने एक बार यह समझने की कोशिश की कि हर अधिकारी ट्रांसफर से डरता है तो इसका इतिहास क्या ट्रांसफर का तो पता चला अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1860 में जिसको हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट इसी कानून के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जैसे लोगों की नियुक्ति होती है उसके आधार पर परीक्षा होती है तो वो कानून जब 1860 में बना था तो अठारह में उसके तीन साल पहले भारत में गदर हो गया था विद्रोह हो गया था आपको जानते अठारह सौ का विद्रोह अब हुआ क्या था कि अठारह के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशानी उन हिंदुस्तानियों से हुई थी जो अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करते थे सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने ही किया था अंग्रेजों को आप एक नाम जानते हैं मंगल पांडे मंगल पांडे कौन था एक हिंदुस्तानी था लेकिन अंग्रेजों में नौकरी करता था फौज में नौकरी करता था तो मंगल पांडे कोई अकेला नहीं था ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था मंगल पांडे ने क्या किया था एक अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर को गोली मारती थी और प्रश्न क्या था वो गाय की चरबी के कारतूस का मामला था मंगल पांडे को एक दिन पता चला कि मुझे कारतूस मुंह से खोलना पड़ता उसमें गाय की चरबी है यह मेरे धर्म के विरुद्ध है जो अंग्रेज अधिकारी मुझे इसके लिए मजबूर करता उसको मैं मार दूंगा मार दिया उसने एक दिन जब उसने मार दिया तो यह आग की तरह से फैल गई बात फिर एक दिन मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल किया अंग्रेजों ने मार दिया तो जब अंग्रेजों ने मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया तो तत्काल पूरे देश में एक लहर फैल गई और जहां भी अंग्रेजों की सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने बगावत कर दी अब वो बगावत इतनी भयंकर थी कि अंग्रेजों को उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी इंग्लैंड से स्पेशल आर्मी आई इंग्लैंड से और उस आर्मी ने किसी तरह से भयंकर नरसंहार करके लोगों को मारा पीटा उनको यातनाएं दी तब जाकर उन्होंने उसको कंट्रोल किया जैसे ही कंट्रोल हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई और चर्चा इस बात पर हुई कि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो उसके लिए कुछ करो तो टीम भेजी गई इंग्लैंड से वो टीम हिन्दुस्तान में आई उसने दौरा किया दौरा करने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई और उसने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में जब नौकरी करे तो बगावत ना करे हमारे खिलाफ ऐसा नियम बनाना चाहिए तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई तो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए जैसे उन्होंने एक ये बात कही कि भारत में कोई भी कर्मचारी जो भारतीय है और अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है उसको किसी ऐसे स्थान पर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए जो उसका अपना स्थान हो जैसे मैं अमरावती जिले का रहने वाला हूं तो मुझे अमरावती में पोस्टिंग नहीं मिलेगी मुझको मिलेगी मद्रास में अब मैं नहीं जानता तमिल भाषा तो भी मुझे पोस्टिंग मद्रास में मिलेगी यहां नहीं मिलेगी दूसरा नियम उसमें यह बनाया गया कि जिस कर्मचारी को आप पोस्टिंग दे रहे हैं वो लगातार एक ही स्थान पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए नहीं तो वो वहां के लोगों से दोस्ती कर लेगा और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देगा तो उन्होंने समय तय कर लिया कि देखो छह महीने ट्रांसफर का आना जाना और सेटल होना दो ढाई साल काम का तो उन्होंने मैक्सिमम तीन साल का पीरियड तय किया कि एक सरकारी कर्मचारी को तीन साल से ज्यादा पोस्टिंग एक स्थान पर नहीं मिलनी चाहिए फिर ऐसे ऐसे ढेर सारे नियम उन्होंने बना दिए उसके आधार पर अब इस देश में सर्विस रूल्स बने और वो सर्विस रूल्स लागू हुए वही सर्विस रूल्स जो अठारह में लागू हुए थे सन दो में भी चल रहे हैं वो ही सर्विस हो क्या तीन साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहेंगे और अपने गांव में आपको पोस्टिंग कभी भी नहीं मिलेगा अब देखिए क्या होता है मद्रास का एक आदमी अमरावती में कलेक्टर हो जाता जो मराठी नहीं जानता महाराष्ट्र को नहीं जानता यहां का हिस्ट्री नहीं मालूम यहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम लेकिन यहां का कलेक्टर है और अमरावती का एक आदमी मद्रास में कलेक्टर है जो तमिल नहीं जानता तमिलनाडु को नहीं जानता वहां का हिस्ट्री नहीं मालूम वहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम लेकिन वो वहां कलेक्टर है अब ये जो अधिकारी जब जाते हैं चार्ज लेते हैं तो वो कहते हैं कि एक साल तो हमको समझने में लगता एक साल समझने में लगता फिर हम एक साल काम करते हैं और तीसरे साल तैयारी करते हैं कि अब ट्रांसफर होने वाला तो काम तो वो एक ही साल करते हैं अगले साल तैयारी होती है क्या पता नहीं कहां ट्रांसफर होगा तो बैग एंड बैजेजेस बांध के तैयार रहते कि अब पता नहीं यहां जाएंगे वहां जाएंगे अब प्रश्न यह है कि अंग्रेजों ने यह कानून बनाया इसलिए कि हमारे यहां बगावत ना हो जाए उनके खिलाफ हम वही कानून क्यों चला रहे हैं आजादी के चौवन साल के बाद भी अब हमें किस बगावत का डर है? क्यों तीन साल में ट्रांसफर होना चाहिए और क्यों ये पोस्टिंग हमको उसी जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए जो हमारा गांव है क्यों नहीं मिलनी चाहिए तो ये ये कुछ बातें मैं आपसे कह रहा था दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं हास्यास्पद भी हैं लेकिन हमारे सिस्टम का ये अभिन्न अंग हैं जैसे एक और उदाहरण देता हूं राशन कार्ड आप बनवाते हैं तो राशन कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र है आप जानते हैं अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं आप कुछ भी कर लो आप भारत के नागरिक तभी हैं जब आपके पास राशन कार्ड है माने मेरे दादा परदादा 20 साल से 50 साल से 100 साल से 500 साल से इसी गांव में रहते आए तो भी मैं नागरिक नहीं जब तक मेरे पास वो कागज का पत्थर नहीं जिसमें राशन कार्ड हो। और कहीं खो गया तो दोबारा बनवाना और मुश्किल खो गया गलती से तो गया काम से अब मैंने एक बार सोचा कि ये राशन कार्ड से नागरिकता का क्या लेना देना हम तो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ वो नेचुरल सिटीजन है वहां का लेकिन वो सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड लगता मां बाप नहीं लगते राशन कार्ड लगता सिद्ध करोगे मैं यहां का नागरिक अच्छा और मजे की बात है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट लगता बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए नहीं होगा तो गया आपका नहीं बनेगा राशन कार्ड और आप नागरिक ही नहीं है भारत के और नागरिक नहीं है तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। विचित्र है क्यों है अंग्रेज बना के गए थे राशन कार्ड का कानून तो चलता है राशन कार्ड का कानून अब वैसे का वैसा ही डिक्टो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल उसके आधार पर बने थे राशन कार्ड वही कानून आज भी है पूरे देश में ऐसे ही एक और मजे की बात बताता हूं आपके गांव में मान लीजिए कोई छोटे से छोटा अधिकारी गांव में कौन होता तलाटी कहते क्या कहते मराठी में पटवारी पटवारी सबसे छोटा अधिकारी तो आप जरा देखो ये सिस्टम क्या है पटवारी जो सबसे छोटा अधिकारी किसी गांव में है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है अपने हायर ऑफिसर के प्रति और उसका हायर ऑफिसर एसडीएम हो सकता है एसडीओ हो सकता है एसडीओ की अकाउंटेबिलिटी डीएम के प्रति डीएम की अकाउंटेबिलिटी सेक्रेटरी के प्रति सॉरी कमिश्नर के प्रति कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उसके प्रति चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रति और कैबिनेट सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं हो गया कस कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी आप जानते हैं हिंदुस्तान सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है क्यों क्योंकि अंग्रेज कानून बना गए थे वैसे ही चल रहा है आज अब आप जरा देखो कि मेरा जो पटवारी है गांव का अब उसकी अकाउंटेबिलिटी एसडीएम या एसडीओ के प्रति है तो वो जिंदगी भर क्या करेगा एसडीओ को खुश रखो एसडीओम को पटाके रखो क्योंकि वो उसकी सीआर खराब कर सकता है उल्टी रिपोर्ट लिख देगा प्रमोशन रुक जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा उसको गांव के लोगों की चिंता नहीं है गांव के लोगों से वो अत्याचार करेगा घुस लेगा रिश्वत लेगा क्योंकि वो जानता है कि गांव के लोगों के हाथ में कुछ नहीं है ना तो मेरी सीआर लिख सकते हैं ना मेरा ट्रांसफर करा सकते हैं तो उसको खुश रखना है एक एसडीओ को एसडीओ को खुश रखना है डीएम को डीएम को खुश रखना है कमिश्नर को कमिश्नर को खुश रखना है चीफ सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी खुश रखेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को और ये सब हरामखोर मेरे पैसे पे पगार पा रहे हैं मुझे खुश नहीं रखेंगे मैं उनकी पगार के लिए पैसा दे रहा हूं मेरे टैक्स में से आप ही पैसा दे रहे हैं मैं पैसा दे रहा हूं हम उनकी पगार दे रहे हैं मुझे खुश नहीं रखेंगे जिनसे पगार नहीं मिल रही है उनको खुश रखेंगे क्यों क्योंकि कानून वैसा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर के प्रति जिस जनता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है वो भाड़ में जाए चूल्हे में जाए मरे भूख से कुछ भी हो जाए हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर्स के प्रति है तो चाटकारिता चलती है वहां पर तो करप्शन तो होने ही वाला है आप कैसे रोकोगे करप्शन को जरा बताओ मुझे तो सिस्टम ऐसा है अपना और ये सिस्टम अगर इसी तरह से अंग्रेज चलाते थे तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी उनकी प्रॉब्लम यह थी कि 50,000 अंग्रेजों को 34 कोटी लोगों के ऊपर शासन करना था यह उनकी प्रॉब्लम थी या अगर ऐसे कहें कि 50,000 अंग्रेजों को 20 कोटी लोगों के ऊपर राज्य करना था शासन करना था तो 20 कोटी लोगों को रूल करने के लिए पचास हजार लोग क्या कर सकते हैं तो कुछ कानून बना के ही हो सकता है ना डंडे से तो संभव नहीं कैसे करेंगे आप सवाल ही नहीं उठता पचास हजार लोग दो दो डंडे लेके भी खड़े हो जाएं हाथ में तो संभव नहीं है कि 20 कोटी लोगों को रूल कर सकें वो हाथ में मशीन गन ले लें तोप ले लें ले, बंदूक ले लें कुछ भी ले लें दुनिया की कोई ताकत लेकर खड़े हो जाए रूल ही नहीं कर सकते तो उन्होंने हिसाब जोड़ा कि 50,000 अंग्रेज अगर 20 कोटी लोगों को रूल करें तो उसकी रूलिंग के लॉज बना दो उसके हिसाब से रूलिंग चलेगी तो उन्होंने कानून बना लिए वही कानून को रूलिंग कहा उसी के आधार पर सजाते तय हुई कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आप जेल में जाइए करते हैं तो आप बाहर रहिए इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई अब ये व्यवस्था वो चलाते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी वो 50 कोटी लोगों को ला नहीं सकते थे कहीं से उनके पास थे ही नहीं इंग्लैंड से एक बार डिमांड उठी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था कि 50,000 ऑफिसर से देश भारत को मेंटेन मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कुछ भी करो हम तो एक आदमी ज्यादा नहीं दे सकते आपको है ही नहीं हमारे पास देंगे क्या तो 50,000 लोग जब 20 करोड़ पर शासन करें तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस नियम बनेंगे अगर वही रूल रेगुलेशंस नियम हम चलाएंगे तो उसमें से रिजल्ट तो वही आएगा जो उस जमाने में आता था सिस्टम तो वही है ना तो प्रोडक्ट भी उसमें से वही निकलेगा आपने मशीन नहीं बदली है मशीन वही चला रहे हैं जो अंग्रेज चलाते थे तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो मशीन बनाती थी मैं कई बार इसको मजाक में कहता हूं कि हमने कार नहीं बदली है कार का ड्राइवर बदल लिया नहीं कार तो वही चल रही है कार नहीं बदली सिस्टम नहीं बदला अब सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आप किसी को भी ड्राइवर बना के बिठाओगे रिजल्ट वही आएंगे आप उससे कुछ नया अपेक्षा मत करिए आप ये जान लीजिए आप राजीव दीक्षित को भी बिठा दीजिए तो भी यही रिजल्ट आएंगे कोई फर्क नहीं आएगा उसमें सिस्टम नहीं बदलते रिजल्ट को ही जाएंगे प्रोडक्ट वो निकलेगा मशीन नहीं बदलेंगे आप जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं मान लो आप लेथ मशीन का डिजाइन नहीं बदलें आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बदलेगा क्या सेम डिजाइन प्रोड्यूस होगा जो 200 साल पहले होता था अगर वो बदलना है तो सिस्टम बदलना होगा और सिस्टम बदलने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी वो एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे देश में यही परिस्थिति लगातार हमारी आंखों के सामने आती रहेगी और हम खून के आंसू रोते रहेंगे गरीबी है भूखमरी है वो तो होने ही वाली है क्योंकि अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया उसमें से गरीबी निकलने ही वाली है बेकारी निकलने ही वाली है भूखमरी होने ही वाली है क्योंकि वो यही चाहते थे इसी हिसाब से सिस्टम चलाते थे तो आप पूछोगे फिर क्या होना चाहिए मेरे सामने आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है कि आजादी मिले हुए अगर चौपन वर्ष हमें पूरे हुए हमने तो संविधान बना लिया घटना बना ली घटना बना ली संविधान बना लिया लेकिन वो चलता उसी सिस्टम से है जिसको अंग्रेज तय करके गए थे वो हमारे सिस्टम से तो चलता नहीं वो चलता उसी सिस्टम से जिसको अंग्रेजों ने तय किया था क्योंकि संविधान अपने आप में कोई चीज नहीं है संविधान के इतर जो कानून है जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं वो तय करते हैं देश कैसे चलना चाहिए संविधान में तो बहुत सारी अमूर्त बातें लिखी हुई हैं वो रूल के हिसाब से फॉलो की जाती हैं पूरे देश को तो अगर वो रूल्स नहीं बदलते हैं वह रेगुलेशन्स नहीं बदलते हैं तो सिस्टम बदलने का प्रश्न ही नहीं है वो रूल्स रेगुलेशन वैसे ही चलते हैं तो सिस्टम नहीं बदलेगा आप उसको कहते रहो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वो आपकी खुशफहमी के लिए है वास्तव में वो है गुलामगिरी का एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम तो अब भारत के लोगों को क्या करना चाहिए तो मैं इस मान्यता का हूं हम सब लोगों को बहुत शांत भाव से बहुत प्रशांत भाव से अपने इस सिस्टम का एनालिसिस करना चाहिए और वो सिस्टम का एनालिसिस दो आधार पर करना चाहिए गाली गलौच करके नहीं एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम गालियां देना शुरू कर दें तो ठीक है उसमें से कुछ नहीं निकलेगा गालियां देते रहिए या रोते रहिए कि ये गलत है वो गलत है ऐसा गलत है वो तो होने ही वाला है जैसे हम कई बार परेशान होते हैं भ्रष्टाचार है अब जिस सिस्टम में एक ऑफिसर अपने द्वारा सेवा की जाने वाली जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है तो भ्रष्टाचार तो बनेगा ही वहां से और क्या बनेगा उसमें यही होने वाला हम चिल्लाते रहे कि भ्रष्टाचार है हर स्तर पर भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार तो बनाने के लिए ही सिस्टम है ये पूरा आप इस सिस्टम में सदाचार की थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं कल्पना कर सके इसमें से भ्रष्टाचार इस ही पैदा होने वाला पूरे सिस्टम में करप्शन ही निकलेगा इस पूरे सिस्टम में तो अगर आप चाहते हैं कि करप्शन दूर हो भुखमरी दूर हो बेकारी दूर हो मारामारी दूर हो तो यह आप सिस्टम बदलिए तो ये सिस्टम कैसे बदलना सिस्टम बदलने का सामान्य सा सिद्धांत कि जो कुछ अंग्रेज चलाते थे उसको उठाकर फेंक देना हमें अपने हिसाब से नया बनाना अंग्रेजों ने कानून बनाया कि एमपीज ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते बिल की हम उस कानून को फेंक दें हम तय कर लें कि हमारी ड्राफ्टिंग एमपीज करेंगे हमें जॉइंट सेक्रेटरी की जरूरत नहीं हटाओ उस पोस्ट को क्या जरूरत है अंग्रेजों ने तय किया कि पटवारी की अकाउंटेबिलिटी एसडीओ के प्रति है हम तय करेंगे कि पटवारी की अकाउंटेबिलिटी गांव की पंचायत के प्रति है नियम बदल लो पटवारी अगर गांव की पंचायत के प्रति अकाउंटेबल है तो हमेशा उसको गांव की पंचायत की खुशी देखनी होगी और गांव पंचायत नाराज हुई तो पटवारी गया काम से तो गांव पंचायत नाराज नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई काम पटवारी नहीं करेगा करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा सवाल ही नहीं उठता कि फिर करप्शन हो और एसडीओ की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप डिवीजन में तय कर दीजिए कि इस डिवीजन के लोगों के प्रति एसडीओ की जवाबदेही है डीएम है डीएम की जवाबदेही डिस्ट्रिक्ट के प्रति है डिस्ट्रिक्ट के लोगों के प्रति अकाउंटेबल है ना कि चीफ सेक्रेटरी के प्रति आप देख लो डीएम सीधा काम करना शुरू कर देगा अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है ये बदलाव बहुत आसान है बस इतना ही करना पड़ेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक्स हमारे यहां है अंग्रेज एक सर्विस मैनुअल्स छोड़ के गए हैं उसमें कुछ 12 पंद्रह हजार पन्ने हैं एक दिन में गिन रहा था उनको पंद्रह हजार पन्ने के मैनुअल्स हैं इस देश में जेल मैनुअल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल्स हैं पुलिस मैनुअल्स हैं जेल मैनुअल्स माने जेल चलाने के नियम जैसे जेल चलाने के नियम एक बार मुझे पता चला कि क्या है मैं एक बार गिरफ्तार हुआ ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी सॉरी एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था वो भारत की यात्रा पे आया हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया सत्यानाश किया गेट करार इसने सही करवाया डंकल प्रस्ताव बनाया इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी पिटाई की थी मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था पुलिस के सामने पीटा था और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ यहां घुसने का नहीं दिल्ली में तो पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वह भारत सरकार का मेहमान था हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी तो जेल तो होनी थी तो हम जेल गए जब मैं जेल में पहुंचा तो उस समय सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी वो सुप्रिंटेंडेंट थी वहां की किरण बेदी तो जब हम गए तो वो सब नाम नोट शुरू हुआ जैसे मैनुअल्स में लिखा हुआ ना कि नाम कैदी का बाप का उम्र वगैरह सब फिर ये कहा उन्होंने कि आप अपने कपड़े उतारो एक पुलिस ऑफिसर आया उसने कहा कपड़े उतारो मैंने कहा क्यों भाई उसने कहा आपका बॉडी मार्क चेक करना तो मैंने कहा बॉडी मार्क आप चेक करोगे मैं बता देता हूं कपड़े क्यों उतरवाते हो मेरे तो उसने कहा रूल है ये यहां मैंने कहा भाई बड़ा विचित्र तुम पूछ रहे हो मैं बताता हूं मेरे बॉडी मार्क क्या हैं। मैं बताता हूं कि मेरी दाहिनी टांग पर तिल है कि मेरे पैर में तिल है कि मेरे कान के पीछे है या मेरी आंख के पीछे मैं बताता हूं तुम लिखो इसमें उसने कहा नहीं साहब आप बताओ जरूर लेकिन मैं आपके कपड़े उतरवाऊंगा और इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कपड़े उतारे चेक किया तब वहां वहां मुझे उनका बॉडी मार्क मिला तो मैंने कहा मैं नहीं उतारूं तो तो उसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी आप आपको भी मुझे भी तो मैंने कहा मैं यहां आमर मंचन पे बैठ जाऊं तो तो उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी मैंने कहा ये मेरा जो भारत देश में आजादी के बाद संविधान लागू होने के अंतर से मुझे जो मौलिक अधिकार मिला है वो आप अनहन कर रहे हैं उसका तो उसने कहा भाई मौलिक अधिकार आप अपने बाजू में रखो मुझे बॉडी मार्ग चेक करना तो फिर मेरी जब मुलाकात हुई किरण बेदी से तो मैंने उनको पूछा ये बॉडी मार्ग क्यों चेक करते हैं तो उन्होंने कहा वो अट्ठारह में कानून बना था अंग्रेजों ने तय किया था तो तब से चला आ रहा है बॉडी मार्क तो मैंने कहा मुझे वो मैनुअल पढ़ना है तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप यहां आके यही तो खुरापात करोगे शांति से तो रहने नहीं दोगे मैंने कहा आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया अब आप मेरे जैसे आदमी को यहां रखेंगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको नहीं तो मुझे रिहा कर दो तो उन्होंने कहा वो तो जल्दी हो नहीं पाएगा तो मैंने कहा मैनुअल्स मुझे देखने हैं अठारह सौ में अंग्रेजों ने तय किया तो क्यों तय किया तो उसने बड़ी मेहनत की बेचारी में फिर वो लेके आई मैनुअल्स अगले दिन सवेरे वो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का कोई भी कैदी अंग्रेजी अधिकारी के लिए कैदी से ज्यादा गुलाम है और उसका अपमान होना ही चाहिए इसलिए आपको कपड़े उतरवाने पड़ेंगे बॉडी मार्क चेक करना कम महत्व की बात थी आपका अपमान करना है वो महत्व की बात है तो अंग्रेज अपमान करते थे हमारा क्योंकि हम उनके गुलाम हैं तो गुलामों का अपमान कदम कदम होना ही चाहिए ये अंग्रेज मानते थे नहीं तो गुलाम भड़क जाएगा अंग्रेजों की थ्योरी थी कि जिनको आप गुलाम बनाते हैं हर कदम उनका अपमान करना आपका धर्म है नहीं तो वो गुलाम आपके खिलाफ बगावत कर देगा तो हर कदम उन्हें हमारा अपमान करना था इसलिए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करने का कानून बनाया और हमारी ये मूर्ख सरकारें चौवन साल में उस कानून को बदल नहीं पाई आज तक वो आज भी है कानून खुदा न खास्ता गलती से आप किसी दिन गिरफ्तार हो जाए और आपको जेल जाना पड़े तो आपका भी बॉडी मार्ग चेक होगा भले ही आपको कितना ही अपमानजनक लगे और यहां कोई मानवाधिकार संगठन ये सवाल नहीं उठाता कि बॉडी मार्क क्यों चेक किया जाता है जब कोई आदमी सामने से बताने को तैयार है कि मेरे ये बॉडी मार्क हैं फिर आप उसको चेकिंग क्या कर रहे हैं तो वो चेकिंग से ज्यादा आपके कपड़े उतरवा आपको नंगा करना ये आपके लिए अपमान है और उनके लिए स्वाभिमान है वो सिस्टम उन्होंने चलाया वही हम चला पूरे देश नहीं बदला कुछ भी जेल मैनुअल्स के एक भी कानून नहीं बदले बदलेगा इस देश पुलिस मैनुअल के एक भी कानून नहीं बदले बदलेगे पुलिस है डंडा लेके घूमती है आप किसी पुलिस ऑफिसर से पूछो डंडा क्यों है तुम्हारे हाथ पूछो आप किसी पुलिस कांस्टेबल से कि भैया तुम डंडा ठग ठग ठग ठग करके घूमते हो क्यों डंडा है तुम्हारे हाथ किसी और अधिकारी के हाथ में आपने डंडा देखा पुलिस के अधिकारी के हाथ में डंडा बड़ा ऑफिसर है तो छोटा रूल लेके चलेगा और छोटा अधिकारी है तो लंबा सा डंडा लेके चलेगा क्यों कोई भेड़ भेड बकरियों को चराने जाना है क्या गांव का कोई लकड़हारा भेड़ बकरियों को चराने जाता तो डंडा लेके जाता तो ठीक है भाई डंडे से भैंस को हाँकता है बकरी को हाँकता तो ठीक है भाई तुम ये पुलिस वाले क्यों डंडा ठक ठक ठक ठक लिए कुछ भेड़ बकरी तो हाँकनी नहीं है तो एक बार ये प्रश्न मैंने उठा और मेरे घर में उठा मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर रहे तो उनको एक बार मैंने कहा कि आप ये डंडा लेके क्यों चलते हो तो कहने लगा मुझे भी नहीं मालूम तो मैंने कहा पता लगाओ कुछ तो इसका कानून होगा तब उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि हर पुलिस ऑफिसर को डंडा लेना ही पड़ेगा तो मैंने पूछा क्यों लिखा हुआ है तो अठारह का ही कानून है जिसको कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट उस कानून में ये लिखा हुआ है कि पुलिस है वो अंग्रेजों की है और डंडा जिस पर चलेगा वो भारतीय लोग हैं तो अंग्रेजों की पुलिस के हरेक व्यक्ति के हाथ में डंडा होना चाहिए ताकि वो भारतीय व्यक्ति को जब चाहे तब पीट सके तो इंडियन पुलिस एक्ट के हिसाब से हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को एक अधिकार दिया गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू ऑफेंस और मैं जिसकी पिटाई हो रही है उसको कोई अधिकार नहीं है राइट टू डिफेंस मुझे अपना डिफेंस करने का अधिकार नहीं है अगर पुलिस ऑफिसर ने डंडा चलाया मैंने उसका डंडा पकड़ लिया तो केस मेरे ऊपर बनेगा ना कि उसके ऊपर कि आपने एक पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका आप जरा समझिए मुंबार पुलिस ऑफिसर मुझे डंडे से पीट रहा है मैंने अपने बचाव में डंडे को अगर पकड़ लिया तो मुझे मुकदमा झेलना होगा और मुकदमा इस आधार पर बनेगा कि इस व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका उसकी ड्यूटी क्या है मेरे ऊपर डंडा चलाना और मैंने पकड़ लिया तो आपने उसको राइट टू ऑफेंस दिया लेकिन मुझे राइट टू डिफेंस नहीं है यह कानून 1860 का बनाया हुआ आज भी पूरे देश में लागू है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि अगर हम आजादी चाहते हैं स्वराज्य चाहते हैं स्वराज्य जो एक बहुत सुंदर शब्द है स्वराज्य माने अपना राज्य यही तो है ना स्वराज्य अपना राज्य है कहां ये तो अंग्रेजों का राज्य है अपना कहां है स्वराज्य नहीं आया स्वतंत्रता मिल गई है गुलामी से मुक्ति मिल गई लेकिन स्वराज कहां आया अपना राज्य कहां है अंग्रेजों का राज्य है ये तो पार्लियामेंट उनकी नियम उनके कानून उनके सिस्टम उनका दंड देने के विधान सारे के सारे उनके सीआरपीसी उनका आईपीसी उनका सीपीसी उनका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन क्रिमिनल कोड सिविल प्रोसीजर कोड ये सब कानून उनके बनाए हैं आपका तो कुछ भी नहीं है इसमें तो स्वराज्य कहा तो चौवन साल आजादी के बाद हो सकता है हमने स्वतंत्रता ली है इंडिपेंडेंस आई है लेकिन स्वराज्य नहीं आया अभी भी स्वराज हमसे बहुत दूर है कोसों दूर तो मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक सरदार पटेल ऊधम सिंह तात्या टोपे झांसीबाई लक्ष्मीबाई सावरकर जैसे जैसे तमाम लोगों ने स्वतंत्रता लाने की लड़ाई लड़ी हम सबको स्वराज्य लाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ऐसे ही स्वराज्य नहीं आएगा या तो आप तय कर लीजिए कि हम स्वराज्य लाने के लिए लड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही अपमान से मरते रहिए इस देश में दो कौड़ी की आपकी कोई पूछ नहीं आपसे ज्यादा थर्ड क्लास आदमी आपको सबक सिखा सकता इस है इस देश में न कहीं न्याय है न कहीं व्यवस्था और कानून कितने बेहुदे इस देश में जिनकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते ऐसे ऐसे कॉन्ट्राडिक्टी कानून इस देश में चलते हैं अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसको काउ स् एक्ट कहते हैं गाय का कत्ल करने का कानून वो कानून क्या है उस कानून में ये है कि कोई भी गाय अगर बूढ़ी हो जाए तो उसका कत्ल कर देना चाहिए कानून है यह हमारे देश और यह बना था सत्रह अंग्रेजों का यह कहना था कि बूढ़ी गाय को नहीं रखना चाहिए बूढ़े बैल को भी नहीं रखना चाहिए बूढ़ी भैंस को भी नहीं रखना चाहिए माने जो भी बूढ़ा हुआ उसका कत्ल कर देना चाहिए उन्होंने बना लिया कानून अब उनके यहां बूढ़े होने का कॉन्सेप्ट दूसरा हमारे यहां दूसरा अंग्रेजों के लिए गाय बूढ़ी हो सकती है हमारे लिए थोड़ी हो सकती है क्योंकि हम गाय को गाय नहीं मानते हमारी मान्यता में गाय तो कुछ दूसरी चीज है हमारी मान्यता में गाय क्या है वो मैं आपको एक छोटी घटना से बताता हूं मैं थोड़े दिन पहले राजस्थान गया था राजस्थान में एक छोटा सा गांव है उसका नाम है पथमेड़ा पथमेड़ा नाम का एक गांव है सांचौर जिले में उस गांव में एक गोरक्षा सम्मेलन था चालीस हजार लोग इकट्ठे हुए थे गांव गांव से आए थे उनके सामने मुझे भाषण देना था तो मैं गया तो मैं जैसे ही वहां भाषण देने के लिए मंच पर चढ़ा तो और जो मुख्य अतिथि थे वो भी मेरे साथ मंच पे आकर बैठे तो एक बहुत बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र शायद 65 वर्ष की थी लंबा सा घूंघट निकाले हुए आप जानते हैं राजस्थान में तो घूंघट निकालने की परंपरा घूंघट निकाले हुए मेरे थोड़ा पीछे आकर बैठ गई तो मैंने उसको कहा कि आपने ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है तो उसने कहा कि ये तो मैं नहीं उठा सकती क्योंकि मेरे सामने तो बहुत लोग बैठे हैं तो मैंने कहा फिर आप मंच पर क्यों बैठिए आप नीचे ही बैठ जाइए उसने कहा नहीं जो आयोजक है उन्होंने कहा कि आप भी भाषण दीजिए तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है आप भाषण देंगी कि हां मैं भाषण दूंगी लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या भाषण दू ये उसने मुझसे पूछा तो उसने कहा मैंने सुनाया आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं कई लोग कहते हैं तो आप मुझे जरा बता दीजिए क्या भाषण दूं तो मैं वही भाषण दूंगे यहां तो मैंने कहा मुझे कुछ समझता नहीं मैं आपको क्या बताऊं फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो सब स्वागत विधि शुरू हो गई और बहुत लंबी थी स्वागत विधि इतनी देर में उसने कहा कि मैं आजकल बहुत दुखी हूं धीरे धीरे उसकी झिझक खुली मेरे साथ वो मेरे मां की उम्र की लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि वो मुझसे फ्री होकर बात नहीं कर सकती क्योंकि घूंघट निकाल के बैठना पड़ता है उसको तो मैंने कहा आप मेरी मां के बराबर हैं मेरी मां आपके उम्र की है आप ये मेरे साथ पर्दा क्यों कर रही है तो धीरे धीरे उसकी झिझक खुली झिझक खुलते ही उसने मुझे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं आज मैंने कहा क्या हो गया कि मेरी गाय बीमार है तो मैंने कहा आप क्यों दुखी है गाय बीमार है तो उसने कहा बहुत दुखी हूं मैं तो मैंने कहा क्यों तो उसने कहा पहले भी मेरी एक गाय बीमार हुई थी वो मर गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था मैंने दस दिन खाना नहीं खाया था तो मैंने कहा जब आपकी पहली गाय मरी थी बीमार होकर आपने दस दिन खाना नहीं खाया तो जरा ये बताइए कि आपने क्या किया था तब उसने एक छोटी कहानी सुनाई उसने यह कहा कि जब मेरी पहली गाय बीमार हुई तो डॉक्टर ने आके देखा और कहा कि यह मर जाएगी तो मैं बहुत दुखी हो गई तो मैंने सोचा कि अब ये मर रही है तो इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय ये उस महिला ने मुझे कहा तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय तो उसने कहा कि मेरे ससुर की मौत हुई थी तब भी मैंने यही सोचा था कि ससुर की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए मरते समय आप देखो उस बिना पढ़ी लिखी महिला ने क्या बात कही कि उसका ससुर मरा था और उसकी गाय मरी थी दोनों उसके लिए बराबर है दोनों बराबर हैं उसके माने ससुर बड़ा नहीं है गाय छोटी नहीं है उसके तब मैंने उसको पूछा कि ससुर मरा तो आपने क्या किया तो उसने कहा मैंने भगवदगीता का पाठ सुनाया था मेरे ससुर जी को तो मैंने कहा जब गाय मरी थी तब आपने क्या किया था कि गाय को भी भगवदगीता का पाठ सुनाया था मैंने तो मैंने कहा गाय समझती है क्या भगवदगीता तो उसने कहा यह मैं जानती वो समझती है कि नहीं लेकिन मैंने मेरा धर्म निभाया था फिर मैंने पूछा जब आपने भगवद गीता का पाठ सुना दिया आपकी गाय को फिर क्या हुआ कि उसके प्राण नहीं निकले वो तड़प रही थी फिर मैंने पूछा क्या किया आपने तब उसने कहा कि मैंने रामचरित मानस का सुंदर कांड सुनाया और वो सुंदर कांड पूरा होते ही उसके प्राण निकल गए तो मैंने कहा कि आपके लिए इसका अर्थ क्या तो उसने कहा कि मैं जितना मेरे ससुर को मानती थी उतना ही उस गाय को मानती थी ने हमारी मान्यता में गाय ससुर से कम नहीं है और मेरी ऐसी मान्यता है कि यह भावना हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं में होगी हंड्रेड वन परसेंट होगी यह अलग बात है कि हम उनसे वो कबूल करवा पाए या नहीं करवा पाए लेकिन यह करोड़ों महिलाओं में करोड़ों पुरुषों में यह मान्यता होगी अब जिस देश की करोड़ों माताओं में करोड़ों पुरुषों में ये मान्यता है कि गाय परिवार के प्राणी के समान है जैसे मेरे परिवार में मेरे ससुर मेरी सास वैसे मेरी गाय इतनी ऊंची मान्यता जिस देश में गाय की हो उस देश में कानून ये है कि गाय बूढ़ी हो जाए तो कत्ल कर देना चाहिए तो सास ससुर भी बूढ़े होते हैं उनका भी कत्ल कर देना चाहिए माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं उनका भी कत्ल कर देना चाहिए तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी मान्यता गाय के बारे में कुछ और है हम गाय को सिर्फ पशु नहीं मानते उसको परिवार का प्राणी मानते हैं परिवार का सदस्य मानते हैं और इसलिए हरेक गांव के परिवार में आप जाइए वो कितना ही गरीब होगा लेकिन गाय के लिए रोटी जरूर देगा हमारे देश के करोड़ों परिवारों में गौ ग्रास निकालने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जो आज भी चल रही है वो कहीं टूटी नहीं है परंपरा जीवित है तो ऐसी परंपरा वाले देश में अगर कानून ऐसा बन जाए कि गाय का कत्ल इसलिए करना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है तो आप ये देखो कि हमारी मान्यता किस प्लेन की है और यह कानून कितने घटिया प्लेन पर बनाया हुआ अब हम मूर्ख लोग अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून को आज तक नहीं बदल पाए इस देश में आज भी इस देश में वही कानून है जो 1760 में था कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई है आज भी वही कानून है कि गाय का कत्ल इसलिए होना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई और अब उस कानून में एक इजाफा हो गया है महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में वैसे गोरक्षा का कानून है लेकिन हरेक गोरक्षा कानून में एक प्रोविजन है कि गाय अगर बूढ़ी है तो कत्ल करने का अधिकार है उसका और दूसरा उसमें एडिशन और हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद वो एडिशन ये है कि गाय अगर विकलांग है तो भी उसका कतल किया जा सकता है तो मेरी आई विकलांग हो जाए तो आई का भी कतल हो सकता हमारी मान्यता कितनी ऊंची कि हम गाय को प्राणी नहीं मानते हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं उसके लिए वही करते हैं जो परिवार के सदस्य के लिए किया जाता है और अंग्रेजों की मान्यता यह कि यह पशु है इसलिए इसको काट दो उनके लिए गाय पशु है हमारे लिए गाय पशु से कहीं ऊंचा है तो हमें क्या करना चाहिए था अंग्रेजों के जाने के बाद इस कानून को जला देना चाहिए था फेंक देना चाहिए था अपने हिसाब से नया कानून बनाना चाहिए था वो आज तक नहीं कर पाए हम तो आजादी आई कहां है अभी कहां स्वराज्य आया अभी इसके कानून वन जो अंग्रेज बनाकर गए थे व्यवस्था बन जो अंग्रेज बनाकर गए थे. तब यह गंभीर प्रश्न आता है हम सबके सामने और मेरे सामने तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न है तो कोई मुझसे पूछता है कि राजू भाई क्या करना चाहिए तो मैं मानता हूं कि सबसे पहला काम अगर एक हम कर सकें वो ये चौंतीस हजार कानून जो अंग्रेज बना कर गए थे उनको जला के फेंक देना चाहिए एक बार तो इनको जला के फेंक ही देना चाहिए फिर तय तो कर लेंगे कि आज की जरूरत के हिसाब से नया कानून क्या होना चाहिए हो सकता है कि हम नया कानून जब बनाएं तो उसमें ये कहें कि गाय हमारी मां के समान है इसलिए उसका कभी भी कत्ल नहीं हो सकता वो बूढ़ी हो या विकलांग हो हम नया कानून बनाएंगे या हम कुछ और कानून बनाएंगे तो हमारे कानून किस तरह से होंगे हमारे कानून ऐसे होंगे तो मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी देश के कानून या नियम कैसे होने चाहिए तो उसका एक ही सिद्धांत है आपकी जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून होना चाहिए न कि कानून के हिसाब से मान्यता बननी चाहिए यह गंभीर बात मैं आपसे शेयर करने आया हूं कि अपने देश की जो मान्यता है उसके हिसाब से कानून बनेंगे तो देश में स्वराज्य आएगा ना कि हम कानून के हिसाब से अपनी मान्यताएं बनाएं अब अपनी मान्यता क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए और वह कहकर व्याख्यान खत्म करूंगा ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मान्यता हमारी क्या है भारत में जो हम रहते हैं हमारी मान्यता क्या है भारत को मैं यूरोप के साथ तुलना करके आपको रखूंगा सामने तो आपको समझ में आएगा कि हमारी मान्यता क्या है हम भारत में रहने वाले लोग यूरोप में रहने वाले लोग अफ्रीका में रहने वाले लोग इस्लामी देश में रहने वाले लोग दिखने में सब एक ही जैसे हैं सबकी दो आंखें हैं सबके दो हाथ हैं सबके दो कान हैं सबके दो पैर हैं सबको मुंह है सब खाना खाते हैं सबको श्वास चाहिए सब सिस्टम वैसा ही सब एक जैसे हैं लेकिन फर्क कहां है फर्क मान्यताओं का है बॉडी में फर्क नहीं है कलर में भी फर्क नहीं है हम जिस कलर के हैं अफ्रीकी लोग भी उसी कलर के हैं लैटिन अमेरिका के लोग भी उसी कलर के हैं और यूरोप वाले जिस कलर के हैं उसी कलर के हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग यूरोप में रहने वाले लोग देखने में एक शरीक हम रहने हम जो रहते हैं मध्य भारत में दक्षिण भारत में हमारे जैसे ये अफ्रीका के लोग लेटिन अमेरिका के तो दिखने में हम सब एक ही जैसे हैं तो फिर फर्क कहां पर है हम जब ये कहते हैं कि हम सब एक ही हैं तो हम मान लेते हैं कि सारी दुनिया एक है सारी दुनिया एक नहीं है सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का फिजिकल अपियरेंस एक है करेक्शन करना चाहिए हमें जब हम ये बोलते हैं ना कि सारी दुनिया तो एक है सारी दुनिया एक नहीं है सारी दुनिया में रहने वाले लोगों का शारीरिक दिखाव एक है लेकिन मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं क्या मान्यताएं हैं हम भारत में रहते हैं हमारे लिए सोमवार का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि शंकर जी महाराज का है मंगलवार बहुत पवित्र है क्योंकि बजरंग का है बुधवार बहुत पवित्र है क्योंकि बुद्ध ग्रह से जुड़ा हुआ है अब ये जो यूरोप और अमरीका में रहते हैं उनके लिए रविवार बहुत पवित्र है क्योंकि चर्च से जुड़ा हुआ है आप उनको सिखाते सिखाते मर जाओ कि सोमवार को पूजा करो वो नहीं मानेंगे वो कहेंगे नहीं हमारा तो रविवार है भाई क्यों क्योंकि ईसा मसीह का उसके साथ कोई संबंध है अब आपको मैं एक विचित्र बात बताता हूं वो विचित्र बात यह कि ये ईसाइयत धर्म जिस गांव में से निकला उसका नाम है येरुशलम ईसाइयत जिस गांव में से निकला उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है इस्लाम और उसी गांव में से एक धर्म निकला उसका नाम है यहूदी दुनिया के तीनों बड़े धर्म एक ही गांव से पैदा हुए जिस गांव का नाम है जेरूशलम अब आप जरा देखिए विचित्रता क्या है कि ईसाइयत को मानने वाले रविवार को पूजा करते हैं इस्लाम को मानने वाले शुक्रवार को पूजा करते हैं और यहूदी धर्म को मानने वाले शनिवार को पूजा करते हैं है विचित्र है के नाम एक ही गांव में से निकले तीनों धर्म एक ही सर एक ही दिन तय कर लेते भाई रविवार हम तीनों के लिए एक जैसा एक ही गांव के एक गांव के तो एक सरीखे होने चाहिए ना वो है एक ही गांव के लेकिन शरीक तीनों के अंदर आप इसराइल में जाओ मैंने इसराइल देखा है में क्या है शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं होता पूरे देश में गाड़ी भी नहीं चलती बस भी नहीं चलती ट्रेन भी नहीं चलती टैक्सी भी नहीं चलती अगर शनिवार को आप गलती से इसराइल पहुंच गए तो दिन भर एयरपोर्ट पर बैठे इंतजार करिए कोई टैक्सी वाला नहीं ले जाएगा आपको दुनिया इधर से उधर हो जाए क्योंकि शनिवार उनकी पूजा का दिन है और पूजा के दिन वो पूजा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये उनका नियम है इजराइल के लोग तो शनिवार को कई बार पूजा के लिए बहुत सारे जरूरी काम छोड़ सकते हैं। अगर युद्ध चल रहा हो तो हो सकता है युद्ध भी छोड़ दें शनिवार को पूजा करेंगे शनिवार को ईसाइयत में जाइए जो कैथलिक्स हैं वो रविवार का दिन नहीं छोड़ सकते कुछ भी हो जाए दुनिया में इधर से उधर चली जाए पूरी दुनिया और कैथोलिक्स लोगों की तो मान्यताएं बड़ी विचित्र हैं। एक बार मैंने लंदन में एक बहुत कट्टर कैथोलिक को पूछा था कि भाई आप रविवार को कपड़े भी नहीं धोते तो भाई हमारा तो नियम है रविवार को सिर्फ पूजा करनी और कुछ नहीं करना तो कपड़े भी नहीं धोएंगे हम तो। कपड़े नहीं धोते वो रविवार कपड़े नहीं सुखाएंगे वो रविवार उनकी मान्यता है वैसी अच्छा मैंने जब उनसे तर्क करना शुरू किया कि भाई ये रविवार सोमवार का क्या चक्कर हम तो मानते हैं कि सब दिन एक शरीक है तो वो कहते नहीं आप मानते हैं हम नहीं मानते और फिर उसने अंत में क्या कह तो दिया कि माफ करिए मिस्टर दीक्षित मैं आपके साथ इस मुद्दे पर कोई बहस करना नहीं चाहता क्योंकि ये मामला मेरी मान्यता से जुड़ा हुआ है मैं मान्यताओं पर बहस नहीं कर सकता और वो करते नहीं कभी बहस नहीं करते आपने कभी ऐसी बहस सुनी है इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में कि शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए थे रविवार को वो कभी नहीं बहस करते कारण यह है कोई समाज कोई भी सभ्यता अपनी मान्यताओं पर कभी तर्क नहीं करती वितर्क नहीं करती कुतर्क नहीं करती मान्यताएं मानने के लिए है उनको बहस नहीं होती कभी अब ये तीन जाति के लोग या तीन धर्म को मानने वाले इस्लाम ईसाइत और यहूदी धर्म एक ही गांव से निकले लेकिन मान्यताएं तीनों की अलग अलग हमारे देश में हम जहां रहते हैं हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सबसे ज्यादा बहस मान्यताओं पर ही होती है इतने मूर्ख लोग इस देश में हैं जो मान्यताओं पर ही बहस करेंगे जिन भर बहस करेंगे पागलों की तरह से बहस करेंगे और इन मूर्खों को पता नहीं है कि दुनिया में जो लोग मान्यताओं पर बहस करते बैठते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते मान्यताओं को बहस नहीं हुआ करती बाकी दुनिया में किसी भी चीज पर बहस ये सिस्टम पर बहस करिए सिस्टम खराब है गलत है हमारे यहां मुश्किल क्या है सिस्टम पर बहस नहीं करते मान्यताओं पे बहस करते रहते अब जैसे आजकल बहस चल रही है क्या बहस चल रही है भाई हिंदुस्तान में कुछ करोड़ लोग हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानते हैं तो मानने दो उनको हम बहस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए मगजमारी उसमें लगी हुई एक मुख्यमंत्री एक बयान देगा दूसरा दूसरा देगा तीसरा रोज यही चल रहा है ना अखबार में क्या चल रहा है यही तो चल रहा है पिछले तीन चार महीनों से मैं देख रहा हूं इससे ज्यादा मूर्खता और किस काम की अगर हिंदुस्तान में दो चार करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को बहुत ऊंचा मानने हैं तो मानने दो तुमको क्या लेना देना उस पर बहस क्यों कर रहे तुमको लगता है कि ज्योतिष बहुत घटिया चीज है तुम मान लो मैं तुमसे बहस करने नहीं आऊंगा कि ज्योतिष ऊंचा है कि नहीं चाहे तुम दूसरों की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तुमको किसने दे दिया आज मैंने अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ा बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि ज्योतिष महा महापंगाल पंडित ठीक है भाई तुम्हारी मान्यता है लेकिन तुमको ये अधिकार मैंने नहीं दे दिया कि तुम अखबार में स्टेटमेंट दो उसको और यही बुद्धदेव भट्टाचार्य को मैं जानता हूं जब चुनाव लड़ रहा था तो तीन पंडितों के पास गया था यह देखने के लिए कि किस दिन पर्चा फाइल करूं मैं आपको सच बहुत बोल हूं यही बुद्धदेव भट्टाचार्य इतना पाखंडी आदमी है कि इसने तीन पंडितों से पूछा था कि मैं आज पर्चा दाखिल करूं या कल गृह नक्षत्र जरा देख के बता दो और टाइम बता दो मुझे उसी टाइम पर इसने पर्चा फाइल किया था फिर किसी ने एक बार हवा उड़ा दी कि यह हार सकते हैं और ममता बनर्जी का कैंडिडेट जीत सकता है तो रोज मंदिर में जाकर मत्था टेक के आता था और जैसे ही चुनाव जीत गया तो अब गाली देना शुरू कर दिया उस मंदिर को कि इसमें कोई भगवान है यह तो पत्थर है तो पहले क्यों गया था जब चुनाव लड़ रहा था मान्य मैं कहना यह चाहता हूं कि बुद्धिदेव भट्टाचार्य की मान्यता वही है जो साधारण हिंदुस्तानी की है लेकिन वो पाखंड करके ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे अलग मान्यता का है वो उसी मान्यता का क्यों ये पाखंड करना चाहता है कि उनकी पार्टी की मान्यता पा अलग है अरे तुम्हारी पार्टी तुम्हारे घर में रखो भाई तुम्हारी पार्टी आज जमा जमा चार दिन की या पांच दिन की हिन्दुस्तान हजारों साल का तुम्हारी सीपीआई सीपीएम पार्टी की मान्यता नहीं होगी नहीं होगी हिन्दुस्तान हजारों साल से ये मान्यता मानता है तुमको उसको धक्का देने का तो कोई अधिकार नहीं और अगर यही धक्का देना तो रूस में जाके बस जाओ हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दो जो यहां के करोड़ों लोग मानते हैं अगर तुम वो मान्यता धारण नहीं कर सकते तो देश छोड़ो जाके प्रदेश में बसो जो मानते नहीं इसको इसका कोई मतलब थोड़ी है ना आप करोड़ों लोगों की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते अब कोई आदमी कहता है मान लो अमरावती में कोई मंदिर है वो कहते हैं कि ये जीवंत गणपति है अब ठीक है भाई उनकी मान्यता अब आप उस तर्क करोगे कि गणपति जीवंत है नहीं है एक बार हुआ नागपुर में कोई साई मंदिर है अब लोग कहते हैं कि राजीव भाई ये बहुत जीवन प्रतिमा मैंने कहा जरूर होगी भाई जीवन अब हमारे दो कार्यकर्ता बहस करने लगे भाई प्रतिमा भी कोई जीवंत हो मैंने कहा होगी भाई तुम कहां पर बहस कर रहे हो तुम्हारे बहस करने का विषय थोड़ी ये मानते हैं यहां के लोग कि ये हमारा मंदिर जीवंत है इसमें देवता जीवंत हैं हम जाकर जो प्रार्थना करते हैं पूरी हो जाती है तो ठीक है उनकी मान्यता है उसका आदर करो उनका सम्मान करो वही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी कहते किसको मेरी एक मान्यता है आपकी दूसरी मान्यता मैं आपकी मान्यता का सम्मान कर रहा हूं आप मेरी मान्यता का सम्मान कर रहे हैं डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं और वही हमारे देश में नहीं आ पाई पिछले चौवन साल हम क्या कर रहे हैं एक व्यक्ति अपनी मान्यता को ऊंचा बता रहा है और दूसरे की मान्यता की खिल्ली उड़ा रहा है वो डेमोक्रेसी थोड़ी होती है दुनिया तो मैं कहना यह चाहता हूं कि दुनिया में कभी भी मान्यताओं पर अगर हम बहस करेंगे तो ऐसे ही लड़ते भिड़ते मर जाएंगे ना भारत एक इंच आगे जाएगा ना आप आगे बढ़ पाएंगे तो बहस किस पर होनी चाहिए बहस मान्यताओं पर नहीं होनी चाहिए तंत्र पर होनी चाहिए सिस्टम पर होनी चाहिए और बहस इस पर होनी चाहिए कि हमारा सिस्टम हमारी मान्यताओं के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो बदलो उसको अपने जगह बनाओ तो भारत में आज यही बात कहने की जरूरत है पूरी ताकत और हिम्मत से कि भाई हमारी मान्यताएं क्या हैं हम उनको पहचानें और उसके हिसाब से अपना सिस्टम बनाएं तो हमारी मान्यता क्या है यूरोप में तीन प्रजातियां रहती हैं इस्लाम वाले यहूदी और ये क्रिश्चियन तीनों की मान्यता क्या है तीनों की एक मान्यता है जो अलग है और कुछ मान्यता कॉमन भी है उन तीनों में अलग क्या है मैंने आपसे कहा कि एक शनिवार को मानेगा एक शुक्रवार को मानेगा एक रविवार को मानेगा एक जो है एक तरफ मुंह करके पूजा करेगा दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा तीसरा तीसरी तरफ मुंह करके पूजा करेगा एक कहेगा कि आग ही हमारे लिए देवता है दूसरा कहेगा नहीं ये जो दीवार है वो हमारे लिए देवता है तीसरा कहेगा नहीं यीशु की मूर्ति हमारे लिए देवता है ये सब फरक फरक मान्यता एक कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा दूसरा कुछ खास तरह के कपड़े पहनेगा रविवार के दिन सभी क्रिश्चियन आपको सफेद कपड़े में मिलेंगे शुक्रवार के दिन ईसा मुस्लम मुस्लिम लोग आपको हरा स्कारफ बांधे हुए मिलेंगे हरा कपड़ा पहने हुए मिलेंगे क्योंकि वो हरे रंग को पवित्र मानते हैं वो सफेद रंग को पवित्र मानते हैं तो ये भाई मान्यता है वो चलाते हैं अपने पूरे सिस्टम को और मान्यताओं को भिन्न भिन्न रखते हुए किसी सिस्टम को बैलेंस कर लेना मैं मानता हूं कि रियल डेमोक्रेसी वही होती है उन्होंने बनाया अपना सिस्टम लेकिन उन तीनों धर्मों में एक मान्यता कॉमन है जिसको मैं आपके साथ डिफरेंशिएट करना चाहता हूं वो क्या कॉमन है तीनों धर्म कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता ईसाइयत में कहा गया पुनर्जन्म नहीं होता इस्लाम में भी कहा गया पुनर्जन्म ही होता और यहूदी धर्म भी कहता पुनर्जन्म नहीं होता ईसाइयत की मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता अगर होता है तो सिर्फ ईश् का हो सकता और किसी का नहीं होता इस्लाम में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता अगर हो सकता है तो मोहम्मद साहब का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता और ऐसे यहूदी लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म ही होता होता है तो उनकी एक अग्नि की देवी हुआ करती थी जिसको वो मानते हैं वहां पुनर्जन्म होता अभी तो नहीं होता तो ठीक है वह मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता अब हम इस पर बहस नहीं करेंगे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता होता तो सही होता है कि गलत होता उनकी मान्यता है वो माने उसको अपने देश में क्या मान्यता है जो हमको उनसे अलग करती है वो मान्यता ये है भारत में रहने वाला हर भारतीय वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो किसी भी समाज का हो वो एक मान्यता से बंधा हुआ है कि जन्म बार बार होता है और तकरीबन हिंदुस्तान में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो चाहे वैष्णव हो चाहे कोई भी हो चाहे सनातनी हो वो सब इस बात पर सहमत हैं कि जन्म बार बार होता है और कम से कम चौरासी लाख बार होता है कम से कम अभी शाम को एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई शायद वो यहां बैठे होंगे मैं नहीं जानता गोरक्षा का काम करते हैं इसी अमरावती के रहने वाले वो क्या कह रहे थे उनकी उम्र पिचासी साल की है मेरे मित्र किशोर देशमुख यहां बैठे उनके घर पर चर्चा हो रही थी तो वो उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि राजीव भाई इस जन्म में गोरक्षा का काम अगर नहीं कर पाया तो चौरासी लाख योनियां तो गई अगली बार फिर मौका मिले तो मिले ये उनका कहना था और ये जो उनका कहना है वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का कहना है कि भई इस जन्म में कुछ नहीं कर पाए तो चौरासी लाख जन्म तो गए बेकार फिर दोबारा मानव का जन्म मिलेगा तब करना किसी काम को तो ये अपनी मान्यता है कि जन्म बार बार मिलता है और एक बार नहीं चौरासी लाख बार मिलता है और हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हम मनुष्य हैं जरूरी नहीं है कि दूसरे जन्म में भी मनुष्य बने हो सकता है चींटी हो गई मक्खी हो गए मच्छर हो गए केचुए हो गए या सांप हो गए मडक हो गए गाय हो गए बैल हो गए बकरी हो गए घोड़े हो कुछ भी हो सकते फिर इस सिद्धांत को समझने के लिए हमने क्या तय कर लिया हमने एक मान्यता ये बना ली है कि कर्म फल के अनुसार जन्म मिलता है आपके कर्म अच्छे हैं तो हो सकता अच्छा जन्म मिल जाए कर्म खराब है तो जन्म खराब मिल जाए तो कर्म को हमने मुख्य प्रधानता दी उसके हिसाब से जन्म की बात आई अब आप देखो कि हम पुनर्जन्म में मानने वाले लोग जो ये कहते हैं कि चौरासी लाख बार जन्म होता है अब इस मान्यता की वैज्ञानिकता को जब हम टेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि टेस्ट करो ये वैज्ञानिक है या नहीं तो मेरी कई लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि राजी भाई चौरासी लाख किस्म के दुनिया में जीव जंतु हैं तो उनमें से किसी में भी जन्म मिल सकता है तो समझ में आ गया कि तो वैज्ञानिक बात है अब जब हम ये मानते हैं कि जन्म हमें चौरासी लाख बार मिल सकता है किसी भी योनी में मिल सकता है तो आप जरा कल्पना करो कि मैं आज मनुष्य हूं मैंने किसी चीटी को मार दिया कल को मुझे चीटी का जन्म मिला और मुझको किसी ने मार दिया मैंने अगर चींटी को मारा तो मैं चीटी बना मुझको भी कोई मार देगा मैंने मक्खी को मारा मैं मक्खी बना मुझको कोई मारेगा मैं सांस बना आज मैंने सांप को मारा मैं सांप बना मुझको किसी ने मारा इसका अर्थ यह है कि जीवन नहीं चलेगा सब एक दूसरे को मारते बैठेंगे तो जीवन नहीं चलेगा तो जीवन चलना बहुत जरूरी है तो हमने एक मान्यता और बनाई कि भाई कोई किसी को नहीं मारेगा अब जब कोई किसी को नहीं मारेगा यहीं से अहिंसा का सिद्धांत निकल आया जब कोई किसी को मारेगा ही नहीं तो अहिंसा उसमें से निकल आएगी अब यूरोप वालों को देखो वो मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म होता वो कहते हैं जीवन एक बार ही मिलता है जब एक बार मिलता है तो इस जीवन में जो करना है कर लो तो वो चींटी को भी मार सकते हैं मक्खी को भी मार सकते हैं गाय को भी मार सकते हैं और उनको इसमें कोई अफसोस नहीं है हम चींटी को मार भी नहीं सकते वो चीटी की चटनी बना खा सकते हम गाय के ऊपर डंडा नहीं चला सकते वो गाय का मांस काट के खा सकते हम कुत्ते को रोटी देते हैं वो कुत्ते का भी मांस खा सकते हैं हम सांप को दूध पिलाते हैं वो सांप को भी मार मारकर खा जाते हैं क्योंकि उनकी मान्यता में वैसा कुछ है ही नहीं अब वो सच है गलत है सही गलत है ये हसनी करना चाहता उनकी मान्यता है ही नहीं कि जीव जंतुओं में भी हमें प्रवेश करना पड़ सकता वो कहते हैं भाई मनुष्य जन्म मिला यही आखिरी है जो करना है इसी में करो तो वो किसी भी जीव को मार सकते हैं पीट सकते हैं तो उनके जीवन में से हिंसा का सिद्धांत निकल आया तो यूरोप और इस्लाम और यहूदी धर्म वाले हिंसा की तरफ बढ़ गए हम अहिंसा की तरफ बढ़े क्योंकि हमारी मान्यता फर्क है उनकी मान्यता फर्क है अब जब हम अहिंसा प्रधान दुनिया में रहते हैं हमारी मान्यता अहिंसा वाली है तो कानून कैसे होने चाहिए कानून वैसे होने चाहिए जो अहिंसा प्रधान देश में हो सकते तो आप पूछेंगे क्या हमारे कानून अहिंसा प्रधान नहीं है मैं आपको बताता हूं कानून अहिंसा प्रधान बिल्कुल नहीं है हिंसा प्रधान है कैसे कानून है गाय बूढ़ी हो जाए तो काट दो उसको यह हिंसा प्रधान कानून है बूढ़ा हो गया काट दो उसको यह हिंसा प्रधान कानून है अगर कोई बच्चा जन्म के पहले गर्भ में है और उसको मार डाले तो वो सिर्फ गर्भपात है किसी की हत्या नहीं जन्म लेने के बाद अगर हम उसको मारें तो वो हत्या है लेकिन जन्म लेने के पहले मार दें तो वो सिर्फ गर्भपात है उसका हत्या से कोई रिश्ता नहीं है हालांकि हत्याएं तो हमारी मान्यता में दोनों ही हैं किसी को आपने जीवन लेने से पहले मार दिया तो भी आपने हत्या की है जीवन लेने के बाद मारा तो भी आपने हत्या की है हमारी मान्यता में तो दोनों हत्याएं हैं यूरोप की मान्यता में वो हत्या है ही नहीं तो उन्होंने कानून बनाया हम मूर्खों ने उनको फॉलो किया और अपने देश में कानून बना लिया कि गर्भपात कराना कोई हत्या नहीं है तो सेंटर्स खुल रहे पूरे देश में एबोर्शन के अमरावती में भी है पूरे देश में हजारों हजारों की संख्या में है और उनका एडवर्टीजमेंट होने लगा क्या आइए पचास रूपये में छुटकारा पाइए यही तो है ना गांव गांव शहर शहर आप देख लो इतनी बेशर्मी से विज्ञापन होता है मुंबई की ट्रेन में जब आप चढ़ोगे तो ढेर सारे एडवर्टीजमेंट के स्टीकर लगे रहते हैं फलाना क्लीनिक धिमाका क्लिनिक एक्स क्लीनिक वाई हर एक में लिखा है आइए डेढ़ सौ रूपये में छुटकारा पाइए कोई पचास में छुटकारा दे रहा है कोई सौ में छुटकारा दे रहा है ये कानून ही हमारी मान्यता के खिलाफ है लेकिन वो पूरे देश में चल रहा है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारी मान्यताएं फरक हैं कानून उसके बिल्कुल उलट हैं तो होना यह चाहिए कि कानून हमारी मान्यता के अनुसार बनने चाहिए ना कि हमारी मान्यताओं को कानून के अनुसार ढाला जाना चाहिए समाज पहले होता है कानून बाद में होता है और समाज बनता है मान्यताओं के आधार पर तो मान्यता पहले है कानून बहुत बाद में है हमने क्या किया है कानून को पहले ले आए समाज को पीछे धकेल दिया मान्यता को और पीछे धकेल दिया तो जब हम चीटी को मार नहीं सकते मच्छर को मार नहीं सकते मक्खी को मार नहीं सकते तो अहिंसा में जाएंगे और किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे गुलाम को तभी बनाएंगे जब आप मार सके आप मार ही नहीं सकते तो गुलाम कैसे बनाएंगे तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया है यह हमारी मान्यता में है और उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार कानून बनाकर दिया है क्योंकि उनकी मान्यता में नहीं है तो यूरोप में जब फ्रीडम की बात की जाती है तो वो कानूनन आधार पर की जाती है हमारे देश में जब फ्रीडम की बात की जाएगी तो वो स्वभावगत मान्यता के आधार पर की जाएगी तो फ्रीडम के लिए हम कानून नहीं बना सकते वो बनाएंगे हम क्यों उनके पीछे जाएंगे यह प्रश्न है अपने देश को और मैं मानता हूं कि यह गंभीर प्रश्न है यह सभ्यता के प्रश्न है और इन प्रश्नों से टकराना ही होगा बिना इन प्रश्नों से टकराए और जूझे रास्ता नहीं मिलेगा हमको कुछ भी ना आत्मा को समाधान मिलेगा ना रास्ता मिलेगा। तो भारत को अच्छा बनाने का बेहतर कोई तो रास्ता अगर हम खोजना चाहते हैं तो भारत की मान्यताओं पर आधारित तंत्र बनना चाहिए व्यवस्थाएं बननी चाहिए कानून बनना चाहिए लगे तो उसी पर आधारित संविधान बनना चाहिए तभी शायद हमारे देश में सुख मिलेगा समृद्धि आएगी श्रीमंता आएगी और हम इन परेशानियों से बाहर निकले नहीं तो भटकते रहेंगे इसी तरह अब तक आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे ये मानते होंगे कि राजीव भाई तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करते हैं कि लक्ष छोड़ दो निर्मा ले लो कॉलगेट छोड़ दो वीको वज्रगंती ले लो बाटा का जूता छोड़ के गांव के मोची का ले लो ये तो छोटी बात है बात इससे कहीं बहुत आगे की है मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हुआ और आजादी बचाओ आंदोलन उस अभियान का नाम है जो भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर पुनर्जीवित करना चाहता है इसी के लिए ये अभियान है और इस अभियान में मैं अकेला सफल नहीं हो सकता हम सब मिलकर ही सफल हो सकते हैं क्योंकि मैं अकेला अगर सफल होने की कोशिश करूं तो संभव नहीं है कारण क्या है भारत की मान्यता के विरुद्ध है वो अकेला सफल होना मान्यता के विरुद्ध है आप जानते हैं अपनी मान्यता क्या है अपनी मान्यता ये है कोई व्यक्ति इस देश में योगी होता है जैसे भगवान कृष्ण या श्री राम या गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी या ऐसे और महान लोग जिनको हम योगी मानते हैं जो जितेंद्रिय होते हैं जिनका सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में होता है कुछ भी दूसरे के कंट्रोल में तो नहीं होता तो मैंने एक बार यह समझने की कोशिश की कि भारत में योगी की परिभाषा क्या किसको हम योगी कहते हैं भगवान कृष्ण को कहते हैं तो क्या सब योगी हो सकते हैं भगवान कृष्ण जैसे जितने भी हैं तो नहीं महावीर स्वामी को कहते हैं तो क्या सब हो सकते हैं तो नहीं है। तब मैंने एक बार सांख्य दर्शन पढ़ा भारत को अगर समझना है तो भारत के शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र है कि योगी कौन तो उसमें लिखा हुआ है कि योगी वो होता है जो पहले अपना विकास करता है और फिर अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास करता है तब वो योगी होता है अकेला अगर उसने विकास किया तो योगी नहीं है तो हमारी मान्यता में योगी कौन है जिसका खुद का विकास हुआ और जिसने दूसरों का भी अपने जैसा ही विकास किया तब वो योगी है और ये कहते हैं कि जो योगी हुआ वो जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है मैं भी मोक्ष चाहता हूं कोई कहता राजीव भाई आप क्या चाहते हैं मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए जन्म जन्म के बंधन से मुझे भी छुटकारा चाहिए लेकिन यह तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं दूसरों को छुटकारा दिलाने की स्थिति में ना आऊं ये तब तक संभव ही नहीं क्योंकि हमारी मान्यता में ही नहीं इसलिए इस देश में जो भी ऐसा आदमी आएगा वो अपने विकास की कम दूसरे की चिंता ज्यादा करता है कि मैं तो ठीक है विकसित हो जाऊंगा लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं इनको भी मेरे साथ मोक्ष ले जाना है तो महावीर स्वामी तपस्या करते हैं या गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं या श्री राम तपस्या करते हैं या कृष्ण तपस्या करते हैं इसलिए नहीं करते वो खुद चाहें तो मोक्ष जा सकते हैं लेकिन ये कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा ही नहीं अकेला जा रहा हूं सबको साथ लेके जाऊं तब होगा तो आपको भी मोक्ष चाहिए मुझे भी मोक्ष चाहिए तो हम सब एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करें तो मोक्ष मिलेगा अब सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात तो तभी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर कोई संकल्प करें कि अपनी मान्यताओं के हिसाब से हम तंत्र को चलाएंगे तभी तो मोक्ष की तरफ से जाएंगे गाय कटती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध तो मोक्ष कहां से मिलेगा गरीबी बढ़ती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध जिस भारत में चींटी को भी भूखा मारने में पाप है उस भारत में गरीब आदमी भूखा मर जाए कैसे मोक्ष मिलेगा हमको एक दिन मैंने मेरे घर में एक बहस की मेरी मां से मैंने एक बार मेरी मां को प्रश्न किया मेरे घर में एक झाड़ू सफाई करने के लिए वापरते हैं तो वो सीस की बनी होती है तो उस झाड़ू का मैंने शेप देखा है तो वो आगे से बहुत खुली हुई होती है पीछे से एकदम बंद होती है तो मैंने मेरी मां को एक बार पूछा कि ये झाड़ू आगे से इतनी खुली हुई क्यों है और पीछे से बंद क्यों है पीछे और आगे एक सरीकी क्यों नहीं होती तो मेरी मां ने कहा कि मूर्ख तुझको इतना भी नहीं मालूम अगर ये पीछे आगे दोनों सरीखी हो गई और इससे हम जब सफाई करेंगे तो चींटी मर जाएगी चींटी मर जाएगी और आगे से यह खुली हुई है तो चींटी को बचने के लिए गैप है उसमें तो नहीं मरेगी तो मैंने कहा कि ये मेरी मां है या भारतीय मान्यताओं की कोई प्रतिमूर्ति है अब मैं उसकी हंसी उड़ा सकता हूं ये कहकर कि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन मेरी मान्यता तो यह है कि वो भारत का सारा दर्शन समेटे हुए हैं अपने एक छोटे से काम में कि झाड़ू भी ऐसी होनी चाहिए जिसको करने में चीटी ना मरे और चींटी अगर घर में निकल आई तो सबसे पहला काम उसका क्या है कि वो आटा डालने जाती है कि आटा डालो पहले चींटी को तो मैंने पूछा क्यों कि वो निकली ही इसलिए है कि उसको कुछ जरूरत है नहीं तो वो अपने घर में रहती जरूरत उसकी आटे की है पूरी कर दो वो घर में चली जाएगी और मैंने देखा चींटी एक साथ निकली हो आप आटा डाल दीजिए एक घंटे में सब चली जाएगी कोई नहीं दिखाई देगी वहां तो ये भारतीय मान्यता का प्रश्न है तो जब हम मान्यता को इतने माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि हमारी झाड़ू से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए उस हिंदुस्तान में गाय का कतन होता रहे तो मोक्ष मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है हम। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते हैं तब तक, तक मोक्ष नहीं मिलेगा तो मैं चाहता हूं कि मुझे मोक्ष मिले मैं ये भी चाहता हूं कि आपको भी मोक्ष मिले हम सब जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए तो आप क्या करें मैं क्या करूं अपनी पूरी व्यवस्था को भारतीयता के अनुसार बनाए और इसको मैं शुद्ध धार्मिक काम मानता हूं कोई लोग कहते हैं कि आप धर्म को मानते मैं कहता हूं हां मानता हूं तो धर्म क्या है अपने पूरे तंत्र को भारतीयता के अनुसार बना लेना इससे बड़ा धर्म क्या होगा दुनिया हम पूजा करें पाठ करें मंदिर में जाएं देवालय में जाएं शास्त्र का वाचन करें करें न करें वो तो छोटी बातें हैं उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जो हमारी मान्यता के अनुसार है उसको स्थापित करना इससे बड़ा धर्म क्या होगा तो ये शुद्ध धार्मिक काम है जिसको मैं कर रहा हूं तो आपको मैं निमंत्रण देने आया हूं कि आप भी इसी धार्मिक काम को करिए और ये धार्मिक काम हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर पूरा होगा भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर हमने अगर पुनर्जीवित कर लिया तो आप निश्चित जानिए हम सबको मोक्ष हो जाएगा और नहीं कर पाए तो बार बार जन्म लेकर आना ही पड़ेगा इस नरक में वो सब करने के लिए जिसको हम नहीं चाहते तो इसलिए आज मैं आपसे एक नई बात कह रहा हूं आजादी बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन है जो भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करने के लिए चल रहा है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है ये कोई आर्थिक आंदोलन भी नहीं है राजनीतिक प्रश्न और आर्थिक बिंदु तो थोड़े महत्व के लिए है थोड़ी दूर के लिए है अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है तो आप पूछेंगे हम इसमें क्या करें इसके लिए हमने एक योजना बनाई है और उस योजना को मूर्त रूप देना है उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुझे लोगों के सहकार की जरूरत है इसलिए मैं गांव गांव जा रहा हूं नहीं तो मुझे क्या जरूरत है गांव गांव जाने की मैं जानता हूं कि मैं अकेले नहीं कर सकता और कर भी लिया तो भारतीयता की मान्यता के अनुसार मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक मैं सबके साथ न करूंगो काम भारत में अकेले कोई व्यक्ति एक काम करे उसका महत्व तो नहीं होता समूह में किए हुए काम का महत्व तो है इस देश में क्योंकि मान्यता हमारी वैसी है हम एकाकी जीवन नहीं बिताते हमारा जीवन परिवार के साथ होता है और परिवार समाज का हिस्सा है तो समाज का भला परिवार का भला होगा तो मेरा होगा ये हमारी मान्यता है तो इस मान्यता के आधार पर अपने देश का पुनर्निर्माण करें ऐसी एक अपील मैं करना चाहता हूं तो आप पूछोगे इसके लिए करना क्या है तो इसके लिए सीधी सी बात है कि गरीबी दूर होनी चाहिए भुखमरी दूर होनी चाहिए मारामारी दूर होनी चाहिए कुछ लोग गरीबी से मरेंगे भूखमरी से मरेंगे तो तो उनको मोक्ष मिलेगा ना आपको मिलेगा तो गरीबी दूर करना भुखमरी दूर करना बदहाली की अपनी हालत है वो दूर करना पैंतालीस कोटी लोगों को रोटी देना ये अगर किसी एक आधार पर संभव है तो वो आधार है स्वदेशी तो इसलिए मैंने स्वदेशी की बात कही है गांव का कि भई आप अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना शुरू करो तो वो स्वदेशी का सिद्धांत आपके जीवन में आएगा उससे क्या होगा अपने करोड़ों गरीबों को रोटी मिलेगी रोजी मिलेगी मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि खादी पहनना शुरू करो क्यों हिंदुस्तान के सब लोग खादी पहनेंगे तो पन्द्रह करोड़ लोगों को रोटी खाने के लिए पैसा मिल जाएगा क्योंकि एक खादी पूरे देश में बनती है इस समय लेकिन वो एक टका खादी बनाने में पन्द्रह लाख लोगों को काम मिलता है अगर सौ टका खादी सब पहनना शुरू करें तो पंद्रह करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है पूरे देश में अब पन्द्रह करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है तो जिस परिस्थिति में मैं हूं उसी में वो आने वाले हैं तो हम उन पंद्रह करोड़ के साथ मोक्ष जाने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर वो भूखे मर रहे हैं और मैं भरे पेट हूं तो हमें मोक्ष की संभावना ही है तो गरीबी दूर करनी है भूखमरी दूर करनी है बदहाली दूर करनी है तो करोड़ों लोगों को रोटी देनी है करोड़ों लोगों को रोटी देने के लिए एक ही सिद्धांत है जीवन में वो स्वदेशी का तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी वापरो ताकि करोड़ों लोगों को रोटी मिले खादी पहनो अपने गांव का बनाया हुआ मंजन खरीदो अपने गांव के जूते चप्पल खरीदो अपने गांव का साबुन खरीदो जो कुछ हमारे नजदीक बनता है उसी को हम खरीदें ताकि किसी बेकार आदमी को काम मिले तो उसकी रोजी रोटी चले रोजी रोटी चले तो हमारी जैसी स्थिति में आ जाए हमारे जैसा हो जाएगा तो फिर हम मिलके मोक्ष की तरफ चलेंगे तो ये एक उसका रास्ता है ऐसे ही दूसरा रास्ता भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है तो अंग्रेजियत के जितने कानून हैं 34,000, उनको बदल दो उनको जला के फेंको नए कानून बनाओ ऐसे ये तीसरा रास्ता कि अपने को ये काम करने के लिए जो भी छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे वो सब इसी रास्ते के लिए तो ये जो स्वदेशी हम कर रहे हैं गांव गांव के लोगों को स्वदेशी का संकल्प कराना चाहते हैं वो इसीलिए कि भारत भारतीयता के आधार पर खड़ा हो तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि हमें सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है और तभी हमारे लिए मोक्ष की रास्ते खुलेंगे तो आप इस काम को जरूर करिए अपने जीवन कि कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जिससे अपने देश के लोगों का रोजगार खत्म होता हो उनकी गरीबी और बेकारी बढ़ती हो आप अगर एक विदेशी वस्तु खरीदते हैं लाखों लोगों का रोजगार उससे जाता है आप अगर खादी नहीं पहनते मान लीजिए एक बहुत अच्छा कपड़ा आता है जिसको स्विस कॉटन कहते हैं स्विस कॉटन पहनकर आप हिंदुस्तान का पैसा परदेश भेजते हैं यहां के लाखों लोगों की रोजी रोटी जाती है और परदेशियों को पैसा मिलता है जो तो रोजी रोटी आप दूसरे को देते हैं अपने पड़ोसी को नहीं देते तो इसीलिए स्वदेशी के सिद्धांत पर आना, और सिर्फ स्वदेशी के एक सिद्धांत से नहीं चलेगा ऐसे मैंने कुछ पचास बातें तय किए कि ये पचास काम हो जाए परदेशी कंपनियों को हम भगा दें गरीबी भुखमरी पे कुछ रोक लगेगी अंग्रेजियत के कानून हटा दें गरीबी भुखमरी और कम होगी अंग्रेजियत की व्यवस्था हटा दें और ज्यादा उसमें कमी आएगी तो एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे 50 कदम मैंने तय किए उसमें से कुछ मैंने आपको कहे सब नहीं कर सकता क्योंकि समय इतना नहीं है और आपके पास भी तो पचास काम जो मैं करना चाहता हूं वो क्या काम है उसके लिए छोटी पुस्तक मैंने बनाई है आप चाहें तो मिलकर जाएं तो लेके जाइए उस पुस्तक का नाम है सच्चे स्वराज्य की रूपरेखा हिंदी भाषा में है सरल शब्दों में मैंने यही लिखने की कोशिश की है कि भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है तो वो आप ले जाएं और उसको रोज थोड़ा पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा और वो अगर बैठ गया दिमाग में तो आप करना भी शुरू करेंगे और करना शुरू करेंगे तो हम और आप मिलकर शायद भारत को बदल लेंगे तो वो ही काम करने के लिए आजादी बचाओ आंदोलन है और इसी आजादी बचाओ आंदोलन में आप सब सहभाग करें ऐसी मेरी विनम्र अपेक्षा है क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा आप भी नहीं कर पाए हम मिलके करेंगे तो शायद इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन कोई राजनीतिक काम नहीं है किसी पार्टी का, का काम नहीं है किसी संगठन का, का काम नहीं है पूरे देश के लोगों का काम है तो हम सब पूरे देश के लोग मिलकर अगर इस काम को करेंगे आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी इतना ही निवेदन में करना चाहता था और इस काम को करने के लिए स्वदेशी अपनाना पहला सीढ़ी है उस पर हम सब खड़े उतरें यह मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं तो मैं चाहता हूं हूँ कि आप यहां से जाएं तो एक संकल्प लेकर जाए तो मैं आपको एक संकल्प कराना चाहता हूं हम सब मिलकर आज एक संकल्प करेंगे अपने राष्ट्र को भारतीयता के आधार पर पुनर्जीवित करने का उसके लिए पहला कदम स्वदेशी अपनाने का तो जो लोग चाहते हैं वो संकल्प के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मैं आपको इस स्वदेशी का संकल्प कराऊंगा हम सब खड़े होकर आज देश के लिए एक संकल्प करेंगे और मैं संकल्प के कुछ शब्द बोलूंगा आप मेरे पीछे पीछे उन शब्दों को दोहराएंगे संकल्प जब करेंगे तो अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे उज्जवा हाथ सामने थे और मेरे पीछे पीछे उसको बोलेंगे, बोलिए मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी सांस्कृतिक अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा मेरी जितनी शक्ति है उसका प्रयोग करके मैं अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा अभी मैं कहूंगा भारत माता की आप सब कहेंगे जय तीन बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की